जय राम जय जय राी आग्यासु मनसर्थना यतृतु तमा गजाननमज सीता भरत पुनः पुनः प्रणमान पुनः पुनः यत्र यत्र तत्र यघुनाथकीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्प वारी पिपूर्ण लोचनमतराक्षक नमोस्तु राय सलक्षणा दिव्य तस् जनकात्मजा नमोस्तु भ्यो। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियलभ्यो नमोस्त चंद्राकमगणेभ्यकतरुभ्युभ्यव पति पावेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः वैष्णवभ्यो नमो नम यश्य मम वाच मसुप्ता सजीवय्तेखिलशक्तिधरस्वना हस्चरणश्रवणादी प्राण नमो भगवते पुषात तो्यम श्री सीता मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा कूजत राम, राम रामी मधुर मधुराक्षर आरू्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि गोपिलम श्री सीता चंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय जय सीता मारीच ने बहुत उपाय किया कि रावण सुधर जाए जो आनंद उसको मिल रहा था वह आनंद उसको भी देना चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया रावण ने मारीच से कहा कि अगर तू नहीं चलता तो मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगी मारीच ने सोचा इसके हाथों से मरने से अच्छा है तो उन्ही के हाथों से मरना अच्छा है मारीच का अंतिम बड़ा अच्छा बीता है पहले मारीच रामजी के बाणों से इस बार फेंका गया तब नहीं अच्छा था जब श्री राम जी महाराज दंडकारण्य में पधारे कथा है यही तो तुम्हारी तो मारी ची, दो दो राक्षसों के साथ और स्वयं तीन मृगा बन के रामजी के पास गए रामजी ने देखा और तीनों को मारना चाहा दो तो मर गए ये भागाया फिर बच गया लेकिन जब से अब ये आया है तब से ये महाराज भक्त बन गया वहां पर श्री वाल्मीकि जी महाराज शब्द देते हैं ये मारीच कहता है कि तब से हमने क्या किया कि हमने हम परिव्राजक हो गए हम परिव्राजक हो गए और परिव्राजक होकर के अब हम भगवान का भजन करने लगे। गए यह प्रव्राजित युक्त तापसो हम समाहत अब हमारी स्थिति क्या है कि वृक्षे वृक्षे ही झीरे कृष्णा जी नाम्बरम हर एक वृक्षों के पत्तों पत्तों में मैं भगवान को देखता हूं भगवान कई दर्शन करता हूं भगवान राम धनुष धारण किए हुए हैं और तब से हमने राक्षसों का मारना और मांस खाना ये करना वो करना सब कुछ हमने छोड़ दिया ऐसा मारीच कहता है अब वह मारीच राम जी के हाथ से मरने की भावना लेके जा रहा है हुँ? और इस मारीच को भक्तों ने बड़ा स्मरण किया इस मारीच में भक्तों ने बड़ा स्वाद लिया श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज ने भी इसमें स्वाद लिया कहते हैं कि मरीच के पीछे भगवान दौड़े मारीच के पीछे त्यक्तुस्त सुरप स्थित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगा्यम माया मृगम दयितब स्थित मन्नुावत वंदे महापुरुष ते तो ये बड़ा विचित्र मारी है और गोस्वामी जी ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी तो कहा कि महाराज इसकी मन में कितनी अच्छी भावना है वो कहता है, मुझसे बढ़कर के भाग्यशाली आज दुनिया में है क्यों वो तो ललकार रहा है सबको कि तो मुझसे बढ़कर के धन्य मौसम आन मुझसे बढ़कर के और कोई धन्य नहीं है चाहे बड़े बड़े महात्मा हो अमलात्मा हूं वितरागों कोई मुझसे धन्य नहीं तो तेरी धन्यता में कौन सी सुर्खा आपके पर लग गए तो कहता है जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है वो मेरे पीछे दौड़ेगा क्या है मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान क्या एक अनोखी झांकी से दर्शन करना चाहता है बड़ी अदा से दर्शन करना चाहता है ये भक्तों की लीला है नाराज भगवान की लीला तो विलक्षण है लेकिन भक्तों की लीला बहुत विलक्षण है कि तो मम पाछे धर मेरा पीछा पकड़ के वो दौड़ेंगे अधरे सरासन बान और तुम क्या करोगे तो फिर फिर प्रभु बिलो की हो मैं मुड़ मुड़ के देखूंगा फिर फिर प्रभु बिलो की हों इसलिए धन्य न मौसम मुस्सा धन्य कोई मैं मुड़मुड़ मुड़ के देखूंगा और भगवान ने इसकी कामना पूर्ण करने के लिए वैसे दौड़े मारे प्रभु ही की चला मृगभाजी राम सरासंसाजी। तो ये अध बड़ा विलक्षण है जब ये आया भगवती जनक और फिर भगवती जनकनंदिनी की जिसके ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए वो कहे जैसा हो तो उद्धरित होगा हो ही होगा तो विस्मय परम सीता जगाम जनकात्मजा सीता जी ने बड़े विस्मय भरी दृष्टि से उसको देखा और श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री ठाकुर जी महाराज को बुला करके कहते देखो देखो कितना बढ़िया मृगा है लक्ष्मण जी ने कहा मृगा नहीं राक्षस है लक्ष्मण जी ने साफ कह दिया पहले संक्रमण स्तुतम दृष्टवा लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत तम एवमहम मे मरीचम राक्षसम मृगम ये राक्षस लेकिन सीता जी ने परवाह नहीं किया कहे महाराज इसका रूप देखें हां? इसका इसकी लक्ष्मी देखें शरीर की और इसका महाराज इसका स्वर देखें हु? ये तो विचित्र है ये मेरे मन को फर है ऐसा सीता जी ने कहा अहो रूपम अहो लक्ष्मी स्वर संपचना मृगोद्भुतो विचित्रांगो हृदय हर इसको तो हम ले चलेंगी। अब तो बन, बन के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं किशोरी जी कहती हैं, अब तो बन के बहुत थोड़े दिन हो गए रह गए हैं और जब मैं चलूंगी तो इसको मैं सौगात के रूप में ले चलूंगी वन की सौगात सौगात समझ रहे वन की भेंट के रूप में यहां से मैं ले चलूंगी आखिर मैं जाऊंगी तो अब, अब, अब साले तो रह गया है अब कुछ न कुछ तैयारी करनी चाहिए अयोध्या जी चलने की तो मैं कुछ न कुछ भेंट ले जाऊंगी अब मैं शुरू कर रही हूं तो क्या भेंट ले जाओगी हा? तो कहे मैं इस मृगा को ले जाऊंगी और इसको अपने उद्यान में छोड़ दूंगी और हमारी ही मैया इसका इसको देखेगी और आराम दिलेगी आप समझ रहे हैं अरे मैं कौशल्या जी आराम मैं कौशल्या जी के लिए ले जाऊंगी इसको तो कहे अगर न मरा तो कह छाला लाइये छाला क्या करोगी कि अगर मृग आ गया तब तो माता का को आनंद देगा और छाला आ गई तो मेरे तपस्वी लाडले देवर भरत को दे दूंगी इसलिए इसको ले जरूर आओ ऐसा कहती है वाह <laughs> समाप्त वनवासा राजस्थान च न पुनः अंतपुरे विभूषाथो मृग एश भविष्य भरत आर्यपुत्र शश्रूण ममच प्रभो मृग रूपम इधम दिव्यम विस्मयम तो इस प्रकार से हम इसको ले चलेंगे अब भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम कहते हो राक्षस है तो अगर राक्षस है तो भी तो इसको मारना ही है अगर राक्षस है तो भी मारना है और है तो भी ठीक है हा? इस समय तो चमक रहा है ऊपर में एक मृक चमक रहा है नीचे एक वृक्ष चमक रहा है ऊपर कौन सा ऊपर तो, तो मृक्ष चमक रहा है और नीचे का एक कांचन मृक्ष चमक रहा है ठाकुर जी भी बड़ी तारीफ करते हैं ए सचै मृग श्रीमान यश्च दिव्यो नभश्चरा तो इसलिए हम जाएंगे और इसको मारेंगे वसन निधुसन नो यंत्रितो रक्ष मैथिलीम सियाराम भव सन नो यंत्रितो रक्ष मैथिलीम अब तुम तैयार हो अब तुम तैयार हो जाओ किस बात तैयार हो जाए कंत्रितो रक्ष मैथिलीम सियाराम बैठ जाइए वहीं पर कुछ कुछ कर रही यंत्रितो रक्ष मैथिलीम अब आप श्री सीता जी की रक्षा करिए और ता यंत्रित होकर माने महाराज और कोई दूसरी बात मन में सोचिए नहीं एकदम मन को यही लगा दीजिए यंत्रिता यंत्रिता माने राम जी कार्यांतर रहता चिंता रहता व्यापारांतर रहता ऐसा करके आप यंत्रित होकर श्री सीता जी की रक्षा करिए सियाराम अब उमृग के पीछे ठाकुर जी दौड़े और मृग महाराज कभी दर्शन दे और कभी लुप्त हो जाए कभी सामने आ जाए कभी छिप जाए दर्शना दर्शने नहीं व सोकर्षत राघव कभी दर्शन से कभी अदर्शन से कभी तो एकदम चमक जाए सामने कभी छिप जाए राम जी को खींच रहा है असदूर इस प्रकार से बहुत दूर तक ले गया महाराज और बहुत दूर तक ले गया तो ठाकुर जी ने सोचा ठाकुर को सब जानते हैं महाराज उनको तो सब मालूम है क्या होने वाला है और सब उठे हैं जानबूझ बूझ करके तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर रखी सुर काज संवार ठाकुर जी तो इसलिए उठे न अब समझ गए की अब ऐसे पॉइंट ऐसे जगह पहुंच गया है कि जहां पर इसको मारेंगे और आवाज जाएगी और फिर सीता जी सुनेंगी सब प्राप्त कालम आज्ञाए व्याख्या देखिये सब प्राप्त कालम आज्ञाय चकार छ तत्व सदृशम राघव सेव हासी लक्ष्मण उसने बड़ी आवाज की श्री किशोरी जी ने आवाज सुना आवाज सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज को प्रेरित किया लक्ष्मण जी महाराज अब आप जाओ आपके भाई के ऊपर बड़ा संकट आ गया है लक्ष्मण जी महाराज कुछ बोले नहीं जब कुछ बोले नहीं तो किशोरी जी को क्रोध आ गया श्री जी को क्रोध आ गया और क्रोध आकर के जी ने कहा लक्ष्मण तुम मालूम पड़ता है कि तुम्हारा विचार खराब है और तुम राम जी को मारना चाहते हो बड़ी जल्दी दिमाग खराब गया महाराज जी ये सुनो ये सीता जी की परछाई है ये सीताजी है नहीं सीताजी ऐसा कभी नहीं कह सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि परछाई अमान्य है ना ना ना अमान्य नहीं है ये भी सीता जी की तरह ही सम्मान्य है सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा अंतर तो आ ही है न मित्रे मित्र रूपेण भ्रातुष तुमसी शत्रुवत तुम तो एकदम भगवान के शत्रु हो श्री लक्ष्मण जी ने कहा देवी आप समझ नहीं रही हैं मैं बताओ के पन्नग असुर गंधर्व देव दानव राक्षस कौन दुनिया में ऐसा है जो रामजी का मुकाबला कर सकता कोई है दुनिया में जो राम जी से लड़ सके अवध्य समो नैव तुम नैव त्व वक्त तुमर मुझे तो आपकी बात बुरी लग रही है कि आप जी, आप, आप कहती हैं कि श्री राम जी के ऊपर विपत्ति आ गई है राम जी के ऊपर कभी आपत्ति आ नहीं सकती है न नवाम अस्मिन बने हा तुम उत्साह राघवम बिना और जब तक ठाकुर जी न हो तब तक इस जंगल में मैं आपको अकेला छोड़ नहीं सकता हूं आगमिष्यता शीघ्र हतवा मृगोत्तम आपके स्वामी बहुत जल्दी आ रहे हैं आप चिंता न करें आप मेरे पास धरो है इस समय और समय की बात दूसरी है और इस समय की बात दूसरी है इस समय ठाकुर जी ने कहा है कि तुम और सब व्यापार छोड़ करके यंत्रित होकर वो यंत्रित कहने अब वो यंत्रित अर्थ यहां पर आएगा वो यंत्रित कहने का भाव राम जी कि एक जगह ही रहो इधर जाओ ना उधर जाओ अभी मैंने सुनाया था तो अब मैं इधर उधर जाता हूं तो अपने स्वामी की आज्ञा की अवज्ञा करता हूं और इस समय आप मेरे पास धरोहर हैं और मैं आपको छोड़ के जाऊंगा नहीं न्यास भूता शिव हात्मेण तुम वरारोही नाम त्यक्तुम इहे अब तो सीता जी का पारा बहुत गर्म हो गया और उन्होंने कहा अरे अनार्य अरेदय अरे, अरे कठोर अरे कुरांगार ऐसा वैसा सब कहा अब हम तो खाली संबोधने से घबरा जाते हैं माला ये संबोधन जो किशोरी जी ने किया है अनार्या करुणारंभ मृशंस कुल पांस हम तो इसी से घबरा जाते हैं अब आगे उन्होंने क्या कहा है ये कहने की हमारी शक्ति नहीं है और मैं इसको प्रणाम करता रहा हूं राम जी जो उन्होंने कहा श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सुना और लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मेरी स्वामीनी धन्य आप मेरी स्वामीनी सब कुछ सुन करके इतना इतना कठोर जो कोई सुन नहीं सकता कोई कह लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने कहा आप हमारी स्वामी अस्वामिन हम आपको इसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हम इसका उत्तर आपको नहीं कर सकते अब्रवीर लक्ष्मण सीता प्राजलि सजित इंद्रिय उत्तरम नोत्सहे वक्तु दैवतम भवती मम आप मेरी स्वामीनी फिर उन्होंने कुछ कहा ठीक है माता मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं जहां ठाकुर हैं वहां मैं जा रहा हूं आप जद्य कुछी कह रही हैं लेकिन फिर भी हमको यही कहना है कि आप वरानना है आपके मुख से फूल ही झल रहे हैं बरानने का मतलब है गच्छामी में यत्न का गुस्सा इन कुवाचियों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं स्वस्तिष तेईस तो बहने आपका कल्याण आपका मंगल हो अब हम जा रहे हैं आपको संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें हे बन के देवताओं हे बन के देवियों हे वृक्षों के देवताओं हे वृक्षों की देवियों हम अपनी माता को आपके पास सौंप के जा रहे हैं आप इसकी रक्षा रक्षंतु तो हम विशालाक्षी समग्रा वन देवता निमित्तानि घोराणी यानि प्रादुर्भवन्ति में हमारे अशुभ अंग फड़क रहे हैं मंगल होता दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ हमको ये मालूम पड़ता है कि हम लौट करके आएंगे तो आपके दर्शन हमको इस आश्रम में नहीं होंगे ऐसा श्री लक्ष्मण जी की क्रिया से व्योत हो रहा है ऐसा शब्द नहीं ततस्तु सीताम अभिवाद्य लक्ष्मण किस क्रिया से मैं बता रहा हूँ ततस्तु सीता लक्ष्मण सीताजी को प्रणाम किया अकृतांजलि किंचित अभिप्रणम्य अवेक्षण बहुस मैथिली बार बार जाते हैं और मूल मुड़ के श्री किशोरी जी का दर्शन करते हैं अजगाम राय समीप आत्मान आत्मान श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी महाराज भगवान के पास गए इधर सन्यासी के रूप में रावण आता है परिव्राजक रूपेण वैदेहीम अन्वर्त और किशोरी जी ने धर्मवीरू किशोरी जी हैं सोचती हैं संन्यासी है सन्यासी का अपमान भारतीय संस्कृति में नहीं होता है हुँ? किसी भी संस्कृति में नहीं होता है हमने तो और जगह भी देखा है एक देश ऐसा है दुनिया में मैं गया था वहां पर तो लोगों ने कहा कि महाराज यहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं अगर वो भयंकर अपराध करेंगे तो उनको इस अदालत में नहीं लाया जाएगा उनकी एक संगराज की अदालत अलग होती है और जब उसको दंड ही देना होगा तब तो फिर सन्यासी व कपड़ा उतरवा देंगे उसका और फिर उसको ले जाएंगे तो सन्यासी का वो भी कभी भारतवर्ष ही जहां की बात मैं कह रहा हूं तो बृहत्तर भारतवर्ष तो राम जी तो सन्यासी का सम्मान होता है वेश का वेश का सम्मान हमारे यहां बराबर किया जाता है वेश वेश का कभी अनादर नहीं किया जाता है तो राम जी सन्यासी वेश देखकर करके श्री किशोरी जी ने उसको आसन दिया पाद्य दिया सब कुछ किया हुँ? फिर वो पूछता है आप कौन है अपना परिचय बताए अब किशोरी जी का मन तो लग नहीं रहा है कुछ बात करने में लेकिन सोचती है कि ब्राह्मण है अतिथि है सन्यासी है नहीं मुझको स्वाप नहीं दे, दे। ब्राह्मणश्चातिथिश्च अनु अनुक्तो हि तमाम ये ब्राह्मण है मुझको श्राप दे देगा इसलिए बोलना पड़ेगा तो आप कहोगे दो बातें हो गई ऊपर तो परिव्राजक कहा नीचे ब्राह्मण कहा दो ध्यान में दो बात होगी तो ब्राह्मण था या सन्यासी था अब प्रश्न है तो क्या सन्यासी के रूप में तो था ही था इसमें तो कोई शक है ही नहीं लेकिन महाराज ब्राह्मण ब्राह्मण ही सन्यासी होता था दंडी इसका मतलब वो दंडी था तो दंडी सन्यासी ब्राह्मण ब्राह्मणेतर कभी होता नहीं शास्त्र का विधान नहीं है इसलिए ब्राह्मण भी कह दिया इन दोनों को कहकर के दोनों की एक वाक्यता यह है कि वो दंडी सन्यासी था राम जी ब्राह्मणा तिथिश्च अनु तो ही तो सीता जी ने सब अपना सुनाया और सुनाने के बाद श्री जी का परिचय दिया श्री राम जी का परिचय दिया कि दद्यान न प्रतिगृहणीयात मेरे स्वामी देते हैं लेते नहीं है दद्यागृहणीयात सत्यम ब्रात नचानतम सत्य बोलते हैं झूठ कभी बोलते नहीं है एक त्राह्मण रामस्य से व्रतम ध्रतम और तुम कुछ देर अभी रहो अभी हमारे यहाँ ज्यादा फल फूल नहीं है मेरे स्वामी आते ही होंगे आते समय कंद मूल फल सब लाएंगे और सबसे तुम्हारा संतोष करेंगे समाज मुहूर्तंतु शक्यम वस्तु मिहत्वया आगमिष्यति स्थिति में भरता बन्यम आदाय पुष्कलम आप रुको अब रावण ने कहा कि तूने मुझे दल, तूने मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रखा है या मुझे साधारण सन्यासी समझ रखा है जिसकी डर के मारे सारे देवता सारे राक्षस सारे मनुष्य कांपते हैं वह मैं हूं मेरा नाम रावण है ये नित्राशिता लोका सदैवा सुरमानुषा अहम स रावणो नाम सीतो सीते रक्षो गणेश्वरा हम इसलिए नहीं आए कि तुम्हारे यहां ये कन्दूल फल खाएंगे ये कन्दमूल फल लेने के लिए हम नहीं आए हैं हम तुमको हरण करने के लिए, लिए आए हैं के लिए आए हैं चलो हमारे यहां बहुत सी स्त्रियां हैं हुँ? और बड़ी उत्तम उत्तम कोट की स्त्रियां हैं और तुम सबकी पटरानी बनकर के मेरे यहां रह रहो सर्वासा में ओ भद्रं ते ममाग्र महिषी भव सीता जी ने कहा अरे दुष्ट सीता जी को सीता जी ने बड़े बड़े आवेश में कहा है अरे दुष्ट सुमेर पर्वत के तरह से अकम्प मेरे पति हैं महेंद्र की तरह मेरे पति हैं और समुद्र के तरह उनमें क्षोभ नहीं पैदा हो सकता ऐसे राम की मैं अनुब्रता पतिव्रता पत्नी हूँ तो मुझे चाहता है महा, महागिरिम विवाह कंप्यम महेंद्र सदृशम पतिम महोदि युवा शोभ्यम अहम रामम अनुप्रता जो संपूर्ण लक्षणों से संपन्न है जो वटवृक्ष के तरह सारे संसार को छाया देने में समर्थ है जो सत्य है महाभाग्यवान है ऐसे श्री रामचंद्र जी की मैं अनुब्रता हूँ जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जिनका विशाल वक्षस्थल है जो सिंह के तरह से चाल चलने वाले हैं, वो सिंह के तरह मनुष्यों में सिंह श्री रघुनंदन राम की मैं अनुभ्रता अनुता पत्नी हूँ जिनका मुख पूर्णचंद की तरह से है जो राजकुमार हैं और जो जितेन्द्री हैं, जिनकी कीर्ति बड़ी विशाल है ऐसे महाबाहू श्री रघुनंदन राम की मैं प्रतिब्रता पत्नी हूँ उनकी मैं अनुब्रता हूँ अरे रावण तू मेरा अपहरण करना चाहता है सुन ले जिस प्रकार जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हाथ डाल करके कोई उसके दांत को गिरना या छीनना चाहे उसी प्रकार से श्री राम रूपी सोते हुए सिंह के मुख में डाल करके तुम रूपी दांत को लेना चाहता है तेरा कल्याण कभी हो नहीं सकता है अरे रावण ये तेरा प्रयास जानता है किस तरह से है जिस प्रकार कोई काल जहर पी करके और जीने की आशा करे उसी प्रकार मुझको अपहरण करके तू अपने जीवन की आकांक्षा करना चाहता है कालकूट विषम प्रीतवा स्वस्ती मानगन तुम इच्छसी कोई सुई से आंख पोछे और कहे मेरी आंख सुरक्षित रहेगी कभी रह सकती है अरे रावण धार छुरे के ऊपर कोई जीव को यो यो करे उसकी जीव कभी बचेगी जिस प्रकार उसकी जीव नहीं बच सकती उसी प्रकार अरे रावण तू भी बच नहीं सकता रघुनंदन राम के बाणों से इस प्रकार ठीक सीता जी ने बहुत कुछ कहा मैंने बहुत थोड़ा सा कहा मैंने जी और तू मेरे श्रीराम की बराबरी कर सकता है जो अंतर सिंह में और सियार में होता है वही अंतर तुझमे और मेरे श्रीराम में जो एक गंदी नाली में और समुद्र में अंतर होता है वही अंतर तुझ में और मेरे श्रीराम में जो अंतर अरे रावण जो अंतर शीसा और कांच में होता है वही अंतर तुझ में और मेरे श्री राम में है रावण नाली के कीचड़ और केस अष्टगंध संयुक्त चंदन में जो अंतर होता है वही अंतर तुझ में और मेरे श्री राम में है तू नाली का कीचड़ है और मेरे राम अष्टगंध संयुक्त चंदन है जो अंतर हाथी और बिलार में होता है वही अंतर तुझमे और मेरे श्रीराम में है अरे रावण तू मुझको अगर हरना चाहे तो मैं तुझको चेतावनी देती हूं कि मैं तुझे पच नहीं सकती हूं कैसे ही कैसे नहीं पच सकती हूं क्या जैसे पेट में मक्खी मक्खी जा करके वह नहीं पच सकती है हरता पीते हम नजराम गमुष्य आज्यम यथा मक्षिकया वगीर्णम जैसे मक्खी से भरा हुआ घी कोई पीले तो घी नहीं पच सकता उसको उसी प्रकार मैं भी तेरे गेह ते को पच नहीं सकती जीर्ण नहीं हो ऐसा श्री किशोरी जी ने कहा लेकिन रावण जो है अपने बाहुबल से जबरदस्ती करता है और सब भगवान की इच्छा है हम तो यही कहेंगे नहीं तो किशोरी जी को हाथ कौन लगा सकता है जो रावण लक्ष्मण जी को उठा नहीं सका वो रावण किशोरी जी को कैसे उठा सकता है ये सब ठाकुर जी की कृपा है क्याराम अपहरण कर लेता है महाराज जी अपहरण करके रावण आगे चलता है श्री किशोरी श्री सी सीताजी विराप कर रही है रामे तो सीता दुखारता रामम दूरम गति बने दारम रामम दूरम गतम बने हे राम हे राम हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण ऐसा कह कर सी किशोरी जी विलाप कर रही हैं हा जग एक वीर रघुराया कही अपराध विसार्य उदाय हाल लक्ष्मल तुम्हारे नहीं दो सा सोफल पाय जुर हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसाद क्रिय माणाम जानी से रक्षसा काम रूपिणा इस प्रकार विलाप करती हुई श्री सीता जी चली जा रही हैं तो सीता जी कहते हैं अरे फूले हुए कर्णकार कनेर के पुष्प हमारे सी रघुनंदन आवे मेरे प्राण आराध्य आवे तो तुम उनको मेरा संदेश दे देना कि सीता को रावण हर ले गया है हे हंस सार सेवित हे गोदावरी नदी हम आपको प्रणाम कर रही हैं हमारी पतिदेव आवे तो अपनी कल्लोल भरी धाराओं से आप मेरे पति को मेरे हरने की सूचना दे देना जल्दी कहना इस प्रकार सब सबको कहती हैं अब सब करके श्री सीता जी चली जा रही है उसी समय उसी समय एक पेड़ में एक पेड़ से ढके हुए श्री जटायु महाराज ने श्री सी सीताजी को, को देखा वनस्पतिगतम सुदृद्रम ददर्शायत लोचना श्री सी जी ने देखा श्री राज को सीता जी चीख पड़ी जटायो पस्य माम आर्य हे आर्य हे जटायु हे पिता हा आर्य मुझे देखें आप मैं हरी जा रही हूं हे पिता मेरी प्रार्थना है इससे लड़ने के लिए मत आना ये दुष्ट है ये बलिष्ठ है ये कहीं आपके आपके ऊपर प्रहार करके आपका हत्या कर देगा रही तुम आप आप इसको आप इसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि एक क्रूर निशाचर रहा सत्तोवान बड़ा बलवान भी मालूम पड़ता है झित काशी बड़े बड़े युद्धों को जीता है इसलिए इसका मन भी बढ़ गया है सायुध दुर्मति ही ये दुर्मति हथियार लिए हुए हैं। आप इससे युद्ध करने का प्रयास मत करो जब श्री राम जी आवे तो आप सब कुछ उनको सुना देना लक्ष्मण जी को भी सुना देना राम जी रामा यथा तत्व जटायु हरणम लक्ष्मण आय चर्व आख्यात्यम अशेषतः श्री जटायु जी महाराज वहीं से कह रहे हैं वनस्पति गद सीमान व्याजहार सुभाम गिरन वहीं से बोल रहे हैं श्री जी महाराज जान दीजिए सीते पुत्री करसि जनि त्रासा करी जा तु कर नासा बेटी चिंता मत कर मैं इसका नाश कर डालूंगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं रावण से कहते हैं रावण अपने वस्त्र में सांप बांध करके ले जा रहे हो तुम्हारा कल्याण कभी हो सकता है कपड़े में सांप बांध करके जरा पीठ पर डालिए कोई बचेगा महाराज सर्पम आशी विषम बधवा वस्त्रांती नाव बुद्ध से अभी तुमको ज्ञान नहीं है जब ये फुफकार मार करके डसेगा तब तुमको मालूम होगा राम जी तेरे गले में काल की फांसी लगी हुई है तू देख नहीं रहा है मूर्ख पासम न पश्यसी अरे रावण मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं वयोवृद्धता के नाते कि वही भार उठाना चाहिए जिसको तुम उठा सको बहुत बड़ा बोझा उठा लोगे कमर लचक जाएगी जिंदगी खराब हो जाएगी और वही भोजन करना चाहिए जो पच जाए जो पचे पचेगा ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए इस भार को तुम उठा सकोगे नहीं आइए भोजन तुम पचा सकोगे नहीं न भार सौम्य भर्तव्या यो नरम नादयेत तदन्नम भी भोक्तव्य जीरियते यद अनामयम लेकिन अगर तू नहीं मानता तो मैं वृद्ध हूं तुम जवान हो तुम्हारे पास धनुष है रथ है कवच है बाण है और मेरे पास कुछ नहीं लेकिन रघु ए रावण मेरा दावा है कि तुम मेरे जीते जी रघु जन को नहीं ले जा सकता वृद्धो हम तुम जुआ धन्वी सरथ कवची शरी लेकिन न चाप्यादायशली वैदेही ते गमिष्य न शक्त स्तंबराधर तुम वैदेही मम पश्यता मेरे रहते हुए मेरे देखते हुए मेरी बेटी को तुम नहीं ले जा सकते हो युद्धस्व जदीजू रो सूरोशी और तेरे में दम है अगर तुम वीर हो वीरत्वाभिमानी हो चमिक्षा भी तुम में लज्जा हो तो कुछ देर रुक जाओ मेरा बेटा आ रहा है मेरा लाडला लाल आ रहा है और मेरा लाडला लाल एक क्षण में जैसी खर की दुर्गति की थी वैसी तुम्हारी भी दुर्गति कर डालेगा थोड़ी देर रुक जाओ मेरा लाडला आ रहा होगा युद्धस्व यदि सूरो मुहूर्त तिष्ठ रावण सैष्य से हतो भूमो यथा पूर्व खरस तथा इस प्रकार से लंबा प्रसंग है श्री जितायु जी महाराज और रावण का बड़ा घनघोर जिद्ध है हमारा तद बभुआ अद्भुतम युद्ध वृद्ध राक्षसदा रामजी ये जटायु महाराज जितायु महाराज उसका दो दो बार तो धनुष तोड़ डाले दो दो बार उसका धनुष तोड़ डाले महाराज उसके बाणों को उसकी शक्तियों को उसके तलवार को उसके रथ को उसके घोड़ों को सबको खत्म कर दिया भयंकर जूत तो एक जूत गीतराज की शक्ति का केंद्र कहां है तो उनमें स्वयं शक्ति हो क्या हो तो थी लेकिन इस समय शक्ति का केंद्र क्या है उनका गांधी जी उनके शक्ति का केंद्र क्या है जटायु जी एक बार लड़ते हैं तो एक बार इधर देखते हैं और जो देखते हैं तो क्या देखते हैं सराक्षसर रश्यन जानकी बाष्पलोचना जो बाष्पलोचना श्री जनकनंदिनी को देखती है देखते हैं श्री जटायुराज शक्ति का संग्रह हो जाता है सज्जनों यहां गृहस्थ लोग ज्यादा बैठे हैं कोई उनकी बेटी इस प्रकार कहीं ले जा रहा हो और आंखों में आंसू भर के उन्हें निहारे एक बाप में महाराज कितनी बड़ी शक्ति आ जाएगी जरा कल्पना तो करे वो बाप किससे न भिंडी की सामर्थ्य रखेगा और उस पिता वो पिता भयंकर काल किसान नहीं हो जाएगा क्या आज से जतायु की स्थिति यही है सामर्थ्य हो या ना हो लेकिन मेरी बेटी रो रही है बेटे के आंसू को तो देखा जा सकता है लेकिन बेटी के आंसू को कोई निर्दय बाप ही दे सकता है मैं अनुभूत प्रयोग बता रहा हूँ कि बेटे के आंसू को भले देख ले बाप लेकिन बेटी के आंसू को देखना बड़ा मुश्किल है महाराज जी सर आस रथे पशियन जानकी बास्पलोचना और जब सिजलक जनक को देखते है बाणों की परवाह नहीं करते है अचिंतवा बान राक्षसन समभित्रवत यहां तक कि रावण की रावण की भुजाओं को भी काट डाला रावण की भुजाओं को भी काट डाला लेकिन हा हंत देखते ही देखते जैसे बिल से सांप निकलता है वैसे उसकी भुजाएं पुनः निकल आई उसके केसों को उखाड़ उखाड़ डाला नख पक्ष मुखायुध एक बार तो महाराज जटायु जी ने ऐसा किया कि उसकी पिठिया पर बैठ गए जाकर के हो उसके पीठ पर बैठ करके और रामजी उसके बाल को उखा और अपने चोंच से उसकी पीठ को बिदा रहे नखों से बिदा रहे ऐसी स्थिति हो गई महाराज जी बिदार नखई रस्य तुंडम पृष्ठे समर्पय के सांश चोत पाठया बांस नख पक्ष मुख आयु तीन उनके पास अस्त्र नख पक्ष और मुख तुंड पक्ष से मारे महाराज बड़े जोर जोर से इस तरह से बड़ा भयंकर संग्राम हुआ लेकिन अंत में भगवान की भगवान की इच्छा पक्ष उदौच पार खडगम उदृत सौ छिणत अपने खड से उनके पक्ष चरण और पसली सबको उसने अच्छी एकदम काट दिया महाराज जी सब खून की धारा खून की फौहारा पे चला महाराज दृष्ट्वा तम दृष्ट्वा पति तम भूम क्षत जारदम क्षत क्षतज से आर्द्र हो गया महाराज इनका शरीर क्षतज माने मरी खून क्षत माने फोड़े से जो निकले घाव से जो निकले उसका ना खून तो खून के द्वारा मैंने रक्त से लखपथ शरीर श्री जटायुष जी महाराज का पंख कट गया पैर कट गए और मुख चोंच कट गयी ऐसे ऐसी जतायु महाराज एकदम धड़ाम से नीचे गिर पड़े और जब नीचे गिर पड़े तो सी किशोरी दौड़ी बड़ी जोर से अब व्यधावत बेम स्व बंधु में वुखिता ऐसे दौड़ी जानून उनका बाप आज ही मरा हो महाराज आज अभी मरा है ऐसा सोच करके सी किशोरी दौड़ी बड़ी जोर से अब व्यधावत बै दे स्व बंधु में वुखिता धन्य है जटायुराज धन्य है तुम्हारा सौभाग्य इस सौभाग्य के ऊपर बड़े बड़े अमलात्मा मुनीन्द्र न्यौछावर हो सकते हैं महाराज श्री किशोरी जी ने क्या किया कि जटायु महाराज के उस शरीर को उठा करके यो अपने हृदय में लगा लिया है? और रोने लग गई है पुनस् संग्रह शशि प्रभा नना रो रोध सीता जन का यहाँ पर जनकात कात्मजा का प्रवेश है है तो कैसे जैसे जैसे जैसे बासिया जैसे जैसे, जैसे, जैसे बाप की मरने के बाद जैसे बाप के मरने के बाद बेटी होती है उसी प्रकार से जटायुराज को पकड़ करके श्री किशोरी जी करुण कन्दन कर रही हैं हा पिता हा, हा पिता हा, हा पिता हा। ऐसा कहते हुए पुनश्च संग्रही शशि प्रभा नना रो रोद सीता जनक आत्मजा तदा रामजी श्री जटायुराज को इस प्रकार से घायल करके रावण श्री जनक नंदिनी को लेकर के आगे चल पड़ता है और श्री जी चली जा रही हैं अब इस समय बड़ा कर्म वर्णन है मैं इसको कह भी नहीं पाऊंगा समय भी नहीं है महाराज सूर्य भगवान सूर्य अपना प्रकट कर रहे हैं पीले पड़ गए वायु रुदन प्रकट कर रहे हैं सारी के सारे देवता रुदन कर रहे हैं और छोटे छोटे मृग के बच्चे धहाड़ मार करके रो रहे हैं बिस्ता बित्रस्तका दीद मुखा रुदुरग पोत श्री सीता ने रावण को फटकारा है, है अरे रावण तू अपने इस नीच कर्म से लज्जित नहीं हो रहा है न बेपत्र से नीच कर्मणा ने कर्मणा कर्मणा नीन रावण ज्ञातवा विरहिताम माम विरहिताम यो माम चो रही पलाय अरे चोर तू चोरी करके मुझको भागा जा रहा है ऐसा सी, ऐसा श्री सी सीता जी विप करती हुई चली जा रही है ऋषिमुख पर्वत पर आ गई ऋषिमुख पर्वत पर, पर पांच वंदरों को उन्होंने देखा है ये सुग्रीवादी थे इनके ऊपर अपने उत्तरीय को फाड़ करके उसमें उनको लपेट करके एकदम डाल दिया महाराज जी हम राम जी मुतरीय बरा रोहा सुभान्या भरणाच मुच यदि रामाय सं और कहा यही आवाज पहुंचे न पहुंचे की मेरे राम को दे देना और ये मेरा समाचार दे देना उनको वस्त्रम उत्सृज्य तन मध्य निक्षिप्तम सहभूषण महाराज श्री जटायुराज के ऊपर कृपा करके किशोरी जी इस वेश में भी कृपा कर रही है जटायुराज की के ऊपर कर, कृपा करके श्री हनुमान सुग्रीव आदि वानरों के ऊपर भी श्री किशोरी कृपा कर रही हैं किशोरी ने कृपा दृष्टि से इनको देख लिया यही इनके ऊपर कृपा है और श्री रघुनंदन को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान रघुनंदर को प्राप्त करने की योग्यता यहाँ मिल गई महाराज जी अब इसकी व्याख्या तो मैंने नहीं कर पाऊंगा तत्वताम असिता पांगी अब देखिए ये दो लाइन ऐसी है जिन दो लाइन में यह प्रतिपादित हो रहा है कि श्री जी असली नहीं है ये माया की है ये दो लाइन श्री तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में नहीं है ये दो लाइन है राम जी तत्वताम असीता शोक मोह सम्म निधे रावण सीताम मयो माया ये दो लाइन है ये दो लाइन है और इसके लिए ऐसा नहीं कि हमारा मुख देखना पड़ेगा प्राय टीकाकारों ने इन दोन, दोनों दोनों लाइनों की टीका की इन दोनों पंक्तियों की टीका की है और उसमें सिद्ध किया है लोगों ने ये आसुरी ये माया जो है रामजी सीताजी की माया है अस्तु इस प्रकार से रावण लिए चला जा रहा है श्याराम और ले जाकर के अपने अंतपुर में रखता है और अंतपुर में रख के अब कहता है रावण कि अरे सीते तू अपने पति को देखने की बुद्धि मत कर अब तेरे पति तुझको नहीं मिलेंगे दर्शने माकृथा बुद्धिम राघव से बरा नने का शक्ति ही हागन तुम अपीते मनोरथ ये सीते शरीर से तो छोड़ दो मनोरथ से भी कोई यहाँ आने की सामर्थ्य नहीं रखता है ऐसा उसने कहा सी किशोरी जी ने तृणम अंतर तक कृतवा रावणम प्रत्यभाषत रावण से बोलने लगी तो तिनका को उन्होंने बीच में रख लिया ये तीनका को बीच में रख लिया इसका भाव तो मैं भी आगे बताऊंगा है ना अभी तो इतना ही आप सुन लीजिए कि रावण ने यहाँ बड़ा प्रलोभन दिया है श्री किशोरी जी ने कहा रावण ये तेरी सारी संपत्ति को मैं तृण के तरह तुच्छ समझ अथवा तृण को सामने रखने का भाव तृण को सामने रखने का भाव हे रावण अगर तू मेरी आशा करता है तो तू अपनी आशा छोड़ दे जब मैं ये समझ लूंगी कि मेरे पति नहीं आ सकते यहां पर उस दिन मैं अपने प्राण को इसी तिनके की तरह परित्याग कर दूंगी अपने तिनके की तरह मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा तृणम अंतर तक कृतवा प्रत्यभाषत तो इक्श्वाकूणाम कुल जाता सिंह स्कंधो महाद्युति लक्ष्मणे लक्ष्मणेन सह भ्राता यस्ते प्राणान बधिष्य रावण इस चक्कर में मत पड़ इस भ्रम में न रह कि मेरे रामजी नहीं आएंगे इक्श्वाकुवंश में समुत्पन्न सिद्ध के समान स्कंध वाले महाप्रकाशवान मेरे पति मेरे रघुनंदन रामचंद्र लक्ष्मण के साथ आएंगे और तेरे, तेरे प्राणों को समाप्त कर यदि श्रीराम जी यदि श्रीराम जी तेरे ओर देख भी देंगे एक बार तो रावण उसी तरह तू भस्म हो जाएगा जिस तरह भगवान शंकर के देखने से कामदेव भस्म हो गया रक्षस्तमद्य निर्दगो यथारुद्रेण मनमथा इस प्रकार से किशोरी जी ने बड़ा गंभीर उत्तर दिया है और रावण ने अंत में किशोरी जी को कहा कि तुम बारह महीने के भीतर मैं बारह महीने का समय दे रहा हूं सोचने विचारने के लिए अगर बारह महीने के बाद तुम अपना विचार परिवर्तित नहीं कर दोगी तो मेरे मेरे रसोईये तुमको काट करके कलेवा के लिए प्रात कालीन भोजन के लिए तैयार कर देंगे श्रीणु मैथिल मधवाक्यम मासान द्वादश भामिनी काले नानीन नाभ्येशी यदि माम मारुहासिनी तदस्ताम प्रातराशाथम सुदाश्चे इस प्रकार से रावण ने कहा अब इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा आती है वो प्रक्षिप्त सर्ग है लेकिन कथा बड़ी सुंदर है कि ब्रह्मा जी महाराज ने देवराज इंद्र से कहा कि अब किशोरी जी को बहुत दिन रहना है लंका में भगवान की लीला चल रही है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि किशोरी जी वो कुछ खिला दे जिससे नींद भी न लगे और भूख भी न लगे नींद भी न लगे भूख भी न लगे और प्यास भी न लगे ऐसा कुछ कर दो मंत्र से अभिमंत्रित करके श्री ब्रह्मा देवराज इंद्र को दिया है और देवराज इंद्र वहां से आते हैं किशोरी जी को अपना परिचय देते हैं किशोरी जी ने कहा कि मैं धोखा खा चुकी हूँ मैं कैसे समझ लू कि आप देवराज इंद्र हैं ये हमको सुना मैं उन्होंने तो कहा देखिए मेरा स्वरूप पृथ्वीम ना स्पृष देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते पदभ्याम अनिमे से अनिमे से और देखो मेरी आंखें देख लो राक्षस हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई हो कितना भी रूप परिवर्तित कर ले, लेकिन उनकी पलकें तो लगेंगी लगेंगी उनकी पलकें तो लगेंगी लगेंगी पलकें तो गिरेंगी गिरेंगी है ना लेकिन देवताओं की पलक नहीं गिरती बड़ा बढ़िया वर्णन है नईमिष के वर्णन में नएमिशे अनिमिषक क्षेत्र ये नईमिष जो है क्षेत्र है ये अनिमिषक क्षेत्र है अनिमिष मने जिसकी पलकें है न गिने तो रामजी कहते देखिए आप पृथ्वी पदभ्या से क्षण और देवताओं का वस्त्र कभी गंदा नहीं होता है अरजोम बरधारी च और देवता अगर फूल की माला पहन लेते हैं तो माला कभी कुमलाती नहीं है नम लान कुशमस्त था तम ज्ञातवा लक्ष्मणई सीता वाशवम परिहर्षता और उनको समझ करके परिहर्षिता अरे बहुत खुश हो गई और बहुत खुश होकर के उनका लाया हुआ पायस उन्होंने पान कर लिया राम जी इस प्रकार से इंद्र जी महाराज चले गए अब श्री राम जी महाराज उधर से लौटते हैं मृगा को मार करके जब लौटते हैं तो तत्व लक्ष्मण महांतम ददर्श विगत अप्रभम आते हुए लक्ष्मण को राम जी ने देखा वो कैसे थे विगत अप्रभम जिनके चेहरा से प्रभा कांति खत्म हो गई थी लक्ष्मण जी महाराज बड़े दुखी थे अहो और समझ लिया और समझ के कहा अहो लक्ष्मण गर्यंते कृतम यम विहायताम अरे लक्ष्मण तुमने बड़ा निंद्य काम किया है अहो लक्ष्मण गर्यंते कृतम यम विहायताम जो कि तुम सीता जी को छोड़ करके इहागत सौम्य कश्चित कच्चित स्वस्थ भवेद हमारा मन कहता है कि अब वहाँ पर सीता जी नहीं होगी कल्याण नहीं होगा ऐसा श्री राम जी ने कहा श्री राम जी के इस प्रकार से कहने के बाद लक्ष्मण जी महाराज चरणों पर गिर पड़े और चरणों पर गिर करके कहते हैं प्रभु मैं अपने मन से नहीं आया मैं अपने मन से नहीं आया हूँ ना स्वयं काम कारिण ताम त्यक्वाम ताम त्यक्वा अहम सीता को छोड़कर के मैं अपने मन से नहीं आया प्रचोदित्रही सकाशम इहागत ज्यादा निंदा उन्दा नहीं की लेकिन इतना कहना तो जरूरी था क्या कहा ये नहीं कहा लेकिन ये कहा कि उन्होंने बड़े उग्र ढंग से बड़े तीखे ढंग से मुझको प्रेरित किया तब मुझे छोड़कर के आना पड़ा स्वामी नहीं तो मैं न आता प्रचोदित तय वो ग्रही राम जी इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा अब वहां पर जब कुटी में आए और कुटी में आए तो देखा क्या कि कुटी जानकी जी से शून्य है वहाँ तो कुछ नहीं महाराज दृष्टवा शून्यू तेजस्थानम बिललाप पुनः पुनः अब तो राम जी बार बार विलाप करें हु? बार बार विलाप करें कहीं छिप तो नहीं गई हैं कहीं इधर तो नहीं हो गई है उधर तो नहीं हो गई है कुटिया में देखते हैं है? तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती वृक्षाद वृक्षम प्रधान स गिरी चापी नदी नदम बभरा बिलपन राम शोक कभी इस वृक्ष में जाते हैं कभी उस वृक्ष के किनारे जाते हैं ये छिप तो नहीं गई हैं क्या ऐसा तो नहीं है गिरी जो पर्वत है पर्वतों में जाते हैं नदियों में जाते हैं नद में जाते हैं हाँसी हासीते हा इस प्रकार बिलाप करते हुए श्री जी दौड़ रहे हैं कदम वृक्ष मिल गया कदम वृक्ष के नीचे जब गए कदम्ब तुमको तो किशोरी जी बहुत प्यार करती थी तुम जानो अगर कुछ पता जानते हो तो बताओ कदम्ब यदि जानी से संसिताम सुभान हे अशोक तुम्हारा तो तुम नाम ही अशोक है तुम मेरे शोक का अपनोदन कर दो हुँ? अगर तुम जानते हो जरूर बता दो हे जम्बू फल तुम्हारा तो स्वरूप भी बड़ा सुंदर और किशोरी ये तुमको बहुत चाहती थी अगर तुम जानते हो तो मेरी किशोरी का पता बता दो हे आम हे नीप हे शाल हे कटहल हे हे हे अनार तुम लोग अगर मेरी किशोरी का पता जानते हो तो जरूर बता दो अथवा मृग सावाक्षीम मृग जाना मैथिली हे मृगा तुमको तो तुमको तो मेरी प्राण सीता बहुत स्नेह करती थी अगर तुमने कोई पता जाना हो तुमको कुछ भी ज्ञान हो तो तुम अवश्य हमको बता दो इस प्रकार श्री राम जी बिलाप कर रहे हैं चारों तरफ लक्ष्मण जी ने समझाया है।, है कि प्राप्त से तुम महाप्राज्ञ मैथिली जनकात्मजाम यथा विष्णु महा, महा बाहु बलिम बध्वा महीम इमाम हे प्रभो आप जनक नंदिनी जी को उसी प्रकार प्राप्त कर लेंगे जैसे भगवान बामन ने बली को बांध करके इस पृथ्वी को प्राप्त कर लिया था हुँ? इस प्रकार लेकिन श्री किशोरी जी के लिए सी लक्ष्मण श्री राम जी बिलाप कर ही रहे मृग जूथानी सासु नेत्री लक्ष्मण ससंती वही में देवी भक्षिताम रजनी चरई हे लक्ष्मण देखो ये मृगा मेरे सामने खड़े हैं इनकी आंखों में आंसू है हमको तो मालूम पड़ता है की यही कहना चाहते है की सीता जी को राक्षस राक्षसों ने खा लिया हम्म, इसके बाद श्री लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु एक बात बताऊं कि जब आपने मृगों से पूछा है ना, तो आपने ज्योही मृगों का नाम लिया ये मृगा दक्षिण की तरफ भग रहे हैं और आसमान की ओर देख रहे हैं एक बात बताऊं आपसे भगवान का जो विलाप है जिससे जिससे उन्होंने पूछा है सबने ठाकुर को निर्देश दिया है सबने ने बताया है। राम जी कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि दक्षिणाभिमुखा सर्वे दर्शय तो ये देखिए आप ये आसमान में तो मुक्ति हुए और दौड़े चले जा रहे हैं दक्षिण की ओर इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं मृगा कि सीता जी आकाश मार्ग से गई हैं और दक्षिण दिशा की ओर गई है दक्षिणाभि मुखा सर्वे दर्शय तो नभ स्थलम मैथिली ह्रियमा दिशम या चलो देखें लक्ष्मण अनुगत श्रीमान वीक्ष मणो वसुंधरा चले और जब चले उस रास्ते में भगवान का लक्ष्मण लक्ष्मण रुक जा क्या के देखे फूल देख फूल क्या फूल कौन से है क्या आज ही सवेरे मैंने श्री किशोरी जी को लाकर के फूल दिए थे और किशोरी जी ने उनको धारण कर लिया था वही फूल अभी भी हैं। इनको भगवान सूर्य ने मिलाया नहीं वायु ने उड़ाया नहीं पृथ्वी ने हटाया नहीं सूर्य वायु और पृथ्वी की कृपा से ये फूल जैसा मैंने दिया है वैसे ही दृश्यमान है अभी जाना पुष्पाणी मानी है लक्ष्मण अपने अपनी धान वैदे मया दत्ता काननी मूर्यच्च वायुश्च मेदनी चुनी अभि रक्षती पुष्पाणी प्रकुर बंधो मम प्रियम ये ये पृथ्वी मेरा प्रिय करने के लिए भगवान सूर्य मेरा कल्याण करने के लिए भगवान वायु मुझे बताने के लिए कि सीता जी आपकी इस रास्ते से गई हैं ये पुष्प सुरक्षित रखे हुए है आगे भगवान चले जब भगवान चले क्या लक्ष्मण यहाँ देखो यहां तो कोई भयंकर युद्ध मालूम पड़ता है ऐसा हुआ है भगनम धनुषी चीर्णम बहुधा देखो यहाँ तरकश टूट के गिरा हुआ है धनुष टूटे हुए हैं यहां पर रथ के अंग अंग टूट करके इधर उधर छतराए हुए हैं हे लक्ष्मण जरा आगे तो देखो ये किशोरी जी के कुछ सु, सुवर्ण सोने की बिंदे भी यहा पड़े हुए हैं कीर्णा, कनक बिंदवा। इस प्रकार से रघुनंदन कह रहे हैं, और जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद उनको दिखाई क्या पड़ा श्री जटायुराज दिखाई पड़े लेकिन जटायुराज का वो स्वरूप तो था नहीं लेकिन थे बड़े विशाल अब भी, भी बड़े विशाल थे न बहुत विशाल देखा तो श्री लोगों ने कहा कि राक्षस तो नहीं है लेकिन जब आगे बढ़े श्री जटायु मुख से खून उगल उगल रहे हैं, ताजा खून जिसमें फेना है तम पीन दीनया वाचा सफेनम रुधिम बमन सराम दशरथात्मजम दशरथात्मजम रामम अभ्यवाशत श्री जटायुराज कहते हैं हे वत्स जिसको औषधि के तरह इस महाबन में तुम खोज रहे हो वो यहां नहीं है उसको रावण हर ले गया हे पुत्र रावण केवल उसी को नहीं ले गया है रावण मेरा प्राण भी ले गया है याम औषधीम इव आयुष्मन अन्वेषशि महाबनी इस महाबन में औषधि जिसकी खोई जाती न औषधि के तरह जिसको खोज रहे हो सा देवी ममच प्राणा रावणे न उभय भ्रतम भाव रावण को छोड़ना नहीं है वो तुम्हारे बाप को मारने वाला है तुम्हारी पत्नी को हरने वाला है इसलिए उसको छोड़ना नहीं है नाथ दशादन यह गति की तो खल जन के सुता हरिलीनी अब बेटा लय दक्षिण दिस गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई बिलपति अति रावण ने मेरी दुर्नति की है श्री जटायुराज के हृवे में है कि तो जो रावण मेरी बेटी का हरने वाला है उसके भुजाओं का चिंतन करना चाहिए राम जी के मन में जोश पैदा कर विज्ञा सीताशक्ता प्रिया कथा श्री रघुनंदन रामचंद्र ने श्री जगायुराज को देखा आगे परा गीत पति देखा सुमीरत राम चरण जिन रेखा कर सरोज सिर पर से कृपा रघुवीर लेकिन जितायु करा रहे हार हार हा, बड़ी जोर से व्यथा, व्यथा हो रही है व्यथा हो रही है भगवान ने कहा इनकी व्यथा कैसे निवृत्त हो हाथ से स्पर्श किया अभी व्यथा दूर नहीं हुई अब दूर होगी जान कर सरोज सिर पर स्यो कृपा सिंधु रघुवीर इसका धीरे से हाथ डाला उसके नीचे किसके जरा स्थिति देखिएगा पंख कट गए हैं दोनों पसलियां कट गई हैं दोनों पैर कट गए हैं तुंड कट गया एक एक अंग जो है रक्त से लचपथ है जीत जाती किशोरी का दर्शन किया था आपने अभी किशोरी जी ने हाथ हाथ हाथ पिता कहकर के उसको हृदय में लगाया आप भाग्यशाली हैं ऐसे स्वामी और सेविनी, स्वामी, ऐसे स्वामी और स्वामी जी के सेवक आप रामदास हैं राम भक्त हैं है, ऐसे राम के है। भक्त हैं ऐसे श्री राम के सेवक हैं ये स्वामी और स्वामिनी दोनों की करुणा का अवलोकन के लिए। ये स्वामिनी है स्वामी राघव राघव गीत गोद कर लीनो राघव गीत गोद कर ली नो गीत गोद और जब गोद में लिया निरखिदाम मुख भैया विगत सारी पीड़ा दूर हो गई लगे के मुख को देखते ही सारी पीड़ा निवृत्त हो गई सारी पीड़ा राम जी राम स्तृ विज्ञाए सीताशक्ता प्रिया कथा गृध्र राजम परित्यज्य महत्म यही है महधनु परित्यज्य धनु को इधर डाल दिया और गृद्ध राजम परिस गोद में ले लियापाता वशो भूमऊ अब गोद में लेकर के श्री वाल्मीकि जी मार कमाल कर रहे हैं गोद में लेकर के और हाथ पिता हा ऐसा कह करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े ठाकुर जी निप वशो वसो रुरोध सह लक्ष्मण और लक्ष्मण जी महाराज और ठाकुर जी दोनों हा पिता हा हाँ पिता हा, ऐसा कह करके करुणा कंदर करने लग गए रोने लग गए द्विगुणी कृत तापारामो धीर तरोपी सन हे, हे लक्ष्मण मेरा राज्य भ्रष्ट हो गया मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ मुझे ब, मुझे बन मिल गया मुझे कष्ट नहीं हुआ सीता नष्ट हो गई तब भी इतना कष्ट नहीं हुआ जितना आज इनको देख करके मुझे कष्ट हो रहा है समझे न राज्यम भ्रष्ट बने वासा सीता नष्टा मृतो द्विजहा आज तो मेरा सब कुछ राम जी सी, सी, सी जटायु को देख करके एक बार सीता हरण की बात ठाकुर को भूलिए प्राण प्रिया बिसराई प्राण प्रिया बिराई अति घायल अति घायल दो पखना अति घायल दो कटे पखना अत रसना रटलाती रही अतिदीन मलिन अधीन है पै हरे, है? हरे नाम की प्रीति सोहाती रही गति गिध की देखी दया को सी सोधी की सुधि जाती रही रघुनाथ विचारी दशा कही कहे कही कहे झड़के बिनु छाती रही ऐसे सी जय जी महाराज का सौभाग्य महाराज जी भगवान ने कथा आगे बढ़ानी है अयम पितुर्वय से राजो महाबला है ये मेरे पिता के मित्र है? हैं। ये महाबलवान श्रीजीदराज हैं। आज जमीन पर सो रहे हैं निसंदेह आज मेरा भाग्य विपर्य है ये मेरा अभाग्य है, है? इतम उक्वा बहुशो राघव सह लक्ष्मण जितायुष पस्पर्श पितृस्नेहम निदर्शयन निकृत पक्षम रुधिरावशक्त सितम वृद्ध राज परिगृह्य राघव अब श्री श्री रामजी महाराज अब करते क्या है कहते क्या है कि तो राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशा जैसे मेरे लिए श्री राम जी श्री दशरथ जी महाराज उसी प्रकार से मेरे लिए गीतराज भी पूज्य ये पूज्य है सम्मान्य है इसी तरह राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशा पूजनीयच मान्य अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा तथा यम इसलिए हे लक्ष्मण जंगल से काष्ठ बिल लाओ चिता तैयार करो मुझे पिता को पिता के मुख में अग्नि देने का तो सौभाग्य नहीं मिला लेकिन पिता की ही तरह मान्य जतायु के मुख में मैं अग्निदान करूंगा सौमित्रे हर काष्ठान अग्नि कहीं इधर वर से मांग की मत लाओ पवित्र अग्नि लाओ ये बियासलाई की अग्नि पवित्र नहीं होती अग्नि तो सभी पवित्र है लेकिन पवित्र अग्नि क्या है महाराज जब याज्ञ यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं तो अरणि मंथन होता है लकड़ी से घिस करके अग्नि निकाली जाती है भगवान कहते हैं लक्ष्मण अग्नि का मंथन करो मंथन करके अग्नि प्रवट करो राम जी निर्मथिष्यापावकम पाष्ठ लाओ मैं मंथन मैं करूंगा मैं करूंगा सौमित्रे हर काष्ठा निर्मथिष्यापावकम गृधराजम दिधक्ष मत कृत निधनम गोस्वामी तो जी का एक छोटा सा ना? तो न जी कहते हैं हे पिता हे जटाओ कुछ दिन आप जी जाए कछु दिन जी जय कुछ दिन और जी ने जितायू जी ने जन्म आंखों से पूछा है क्या करूंगा जी है क्या करूंगा जी कली जय आप सुअन सेवा सुख अम्मो ही पितु को सुख दी जय जितायू ने कहा रघुनंदन भाग्य मेरे करीब आ गई है भाग मेरे आगे पीछे नाच रही है इस भाग्य को हटा करके मुझको अभागा मत बनाओ क्यों कि तुम्हारा बाप बनने के बाद कौन ऐसा सौभाग्यशाली हुआ है मुझसे बढ़कर किस तुम्हारी बाप ने तुम्हारे हाथ से अग्निदान पाया है किसकी अंत्येष्ट तुमने संपन्न की है बोलो है कोई मुझको छोड़कर के अब इतना बड़ा सौभाग्य मुझको मिल गया है और तुम कहते हो कि मैं कुछ दिन और जी लू ना ना ना ऐसा नहीं करूंगा राम जी गृद राज्य मत्रम दधा रामो धर्म आत्मा स्व बंधु में दुखिता अग्निदान कर दिया रामोथ सह सौ मित्र वनम गीर जवान इसके बाद श्री रघुनंदन रामचंद्र जी गोदावरी के पास आते हैं गा करके अदा दाह करके गोदावरी जी किनारे उनको तर्पण किया है जलांजलि दी है उदकम चक्रतुष्ट तस्मय गृद राजा दास उहां गया है यहां पर गिदराज जी का ऐसा सब गिगराज जी का जहां संग्राम भयंकर हुआ है वह तो सब दास ने देखा है देख करके महाराज पहले पहले जब मैंने देखा तो मुझको तो मालूम पड़ा कि यही दिखाई पड़ रहा ऐसा बड़ा उस समय तो थो थोड़ा वीरान एकदम वहां कोई नहीं इधर एक एक कोश इधर एक कोश उधर एक कोश उधर कोई गांव नहीं कुछ नहीं और दास ने अपनी आंखों से देखा है ध्यान दीजिए दास ने अपनी आंखों से देखा है कि जब भगवान ने भगवान ने जब ये कहा कि मैं अपने पिता का मैं अपने पिता को उदक दान करना चाहता हूं समस्त तीर्थ हो भारतवर्ष के आप प्रकट हो जाओ सारे तीर्थ आए हमारे दास ने उस स्थान को देखा है हमने सैकड़ों धाराएं गिनी हैं, गिनी हैं। एक दो तीन चार पांच छह वहां से निकल रही है धारा कोई यहां से कोई वहां से आज भी कोई यहां से कोई वहां से कोई वहां से सब धाराएं निकल रही है और वहां पर कोई पानी का दूसरा साधन नहीं है वही साधन है एक जिसके द्वारा वहां के चार आठ कोष के लोग पानी पीते आज भी मैंने वो जटायुराज का तीर्थ है यहाँ पर भगवान ने उनका पिंडदान किया है सब प्रकार से किया किया तो रामजी इस प्रकार से जटायुराज की क्रिया करके भगवान श्री राम आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो एक राक्षसी मिल गई हो ये भी सूर्यपणखा है दूसरी है? एक एकदम सूर्य है इसका नाम था आयोमुखी और ये अयोमुखी जब आई और ये राम के पास नहीं गई ये सीधे लक्ष्मण जी के पास आती है और कहती है कि अरे बड़ा विचित्र कहती है कि तुम तो मेरे प्यारे हो और मैं तुम्हारी प्यारी हूँ तुम मुझसे ब्याह कर लो हैं लक्ष्मण जी महाराज ने उठाया तलवार और महाराज उसका नाकांस सब खत्म कर दिया एम मुक्तु कुपिता खडगम उद्धृत लक्ष्मण लक्ष्मण अहम तो यो मुखी नाम लाभस्ते तमसी प्रिया एम मुक्तु कुपिता खडगम उद्धृत लक्ष्मण कर्ण ना तनम तस्याचकर्ता जूदनाहा उसके तीनों अंक का डाले महाराज जी और वो तो महाराज जैसी आई थी जिस तरफ से उसी तरफ से रोती हुई हा? भाग गई हो। तो पहले तो रोती हुई तो रोन, रोने में कुछ दूसरी आवाज नहीं होगी अब जब भगी महाराज नाक तो कट ही गया था खून से लथपथ थी है और राम जी अब तो उसकी प्रे, प्रेतिम की तरह उसकी नकनका कर आवाज हुई महाराज और भग गई, भग गई भग गई जाने दो राम जी अब इसके बाद भगवान आगे पढ़े तो एक इधर से एक उधर से भगवान को जकड़े हो हा भगवान को जकड़े तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण कुछ महसूस कर रहे हो क्या वो कुछ दबा रहा है कोई मुझको भी कोई दबा रहा है ना कोई एक इधर से दबावे एक उधर से दबावे और श्री राम जी लक्ष्मण जी को दोनों उसने ऐसे कर लिया हु? अब इसकी कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है हु? अब मैं आपको सुना तो पाऊंगा नहीं बस इतना ही समझ लें कि वो कबंद था महाराज वो कबंद था ये कबंद जो था बड़ा सुंदर था सब कथा है संक्षिप्त सुनाता देता हूँ कबंध बड़ा सुंदर था बहुत सुंदर था। और जब किसी मुनि महात्मा को देखा और किसी को देखा तो मुंह बनावे बड़ा विचित्र राक्षस है था मुंह बनाव डेरवा वे सबको है? कभी राक्षस बन जाए कभी भेड़ा बन जाए कभी ये बन जाए कभी वो बन जाए डेरवा वे सबको डेरवा वे महाराज तो साफ मिल गया उसको जा तू जैसा बन के हमको डरवा रहा वैसा ही बन गया राक्षस बन जा अभी महाराज बढ़ा राक्षस बन के फिर इसने तपस्या की तपस्या करके बड़ी शक्ति पाई और बहुत दिन की उम्र भी पा ली अब देवराज इंद्र से बैठ ठान लिया इसने देवराज इंद्र ने ऐसा कुछ वज्र छोड़ा कि ऊपर से भी और नीचे से भी लग गया ऊपर से भी यह सब हिस्सा जो है यहां तक का भीतरा गया अब भीतर यहां तक का हिस्सा वो भी भीतर चला गया अब वो बच गया है तो हे भाई समझे न केवल कबंद कबंद बचा यू कबंद बोलते कबंध ही कबंध बचा अब, अब देवराज अब सब हाथ नहीं पैर नहीं मुख नहीं कुछ नहीं तो उसने कहा कि भाई हमको तो उम्र मिली है, हम, है? जीओ। जीओ, तो जियो हम कब करते हैं मजियो जियो इसी रूप में जियो जो कहें खाएंगे कैसे पावेंगे कैसे तो उसको बड़ी बड़ी बुझाएं दे दी अब पेट में उसके मुख बना दिया अब उसी मुख से तो वो आजकल भी सर्जरी होती है ना पता नहीं कहाँ कहां मुख बना देते हैं लोग है ना तो हमारे पेट में पेट में तो उसकी हो गई सर्जरी करके उस सर्जरी ने तो, तो ऐसे किया है हम आपसे ऐसे से कह रहे हैं कि उसके पेट में तो बना दिया मुख और रामजी बड़ी बड़ी बड़ी कर दी उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी, बड़ी भुजाएं और भुजाओं से तो लेता और पेट के मुख से पा लेता, खा लेता ऐसा करता तुम्हारा जो अब भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को जब उसने लपेटा तो भगवान ने कहा लक्ष्मण के यहां का चेत जाओ क्या चेत किया जाए महाराज जी अब ये मारेगा और मारेगा तो दोनों नंबर है आप तो किसी तरह से भाग जाओ आप तो किसी तरह से भाग जाओ और इसको मैं अपना बलिदान दे रहा हूं मैं तो निर्युक्ता परिमुच्यस्व राघव मामी भूत बलिम दत्वा पालय आप जाओ आप जल्दी ही सीताजी को प्राप्त कर लोगे और इसके बाद आप जाकर के वहाँ पर अयोध्या जी चले जाना वहाँ पर राज्य करना अब मैं तो मर जाऊंगा अभी मैं अपने बलि इसको दे दूंगा भगवान ने कहा लक्ष्मण कैसी बात करता है तू अभी खत्म होता है अब महाराज लक्ष्मण जी महाराज और ठाकुर जी महाराज दोनों ने तलवार लिया और तलवार लेकर के और एक भुजा उन्होंने अमनिया कर दी और दूसरी भुजा उन्होंने काट डाली ततस्तौ देश काम एवं राघव अच्छि बाहू तस्यांश यहाँ से भुजा उसकी अलग हो गई महाराज जी अब इसके बाद वही कथा उसने सब सुनाई की मैं बड़ा सुंदर था स्थूलशीरा नाम के महर्षि थे जिन्होंने मुझको श्राप दिया यही कथा जो मैंने दास ने आपको सुनाई वही कथा आगे आएगी उसने बताया कबंध ने कि आप यहाँ से अब यहाँ पर क्या क्या है ये सब उसने बताया और सुग्रीव से मित्रता करने के लिए उसने बताया है? भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी अब कबंध को गति देकर के भगवान आगे बढ़ते हैं राम जी ताई देती राम उदारा आप कहा चले के शवरी के आश्रम गुधारा तौ पुष्करण पंपायास तीरम आसाद्य पश्चिम अपश्यताम तत त्र सबरियारम्य मश्रमरी सबरी, सबरी जी के सुंदर आश्रम में पहुंच गए और तौ दृष्टवा तु तदा सिद्धा उस सिद्धा ने जब सी राम जी को लक्ष्मण जी को देखा सिद्धा का मतलब कि उसकी साधना सिद्ध हो गई उसका लक्ष्य सिद्ध हो गया समुत्थ कृतांजलि पाद जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य लक्ष्मण से धीमता श्री राम और लक्ष्मण दोनों के महाराज चरणों को उसने पकड़ लिया राण तापसी पृष्ठा सासिद्धा सिद्ध सम्मतवा पसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता ससंस सवरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता अब यहाँ पर उसको दो विशेषण दे रहे हैं महाराज एक तो सिद्धा है और दूसरे सिद्ध सम्मता है एक तो सिद्धा है यहाँ पर सिद्धा का मतलब होगा सिद्ध जिसका योग सिद्ध हो गया हो सिद्ध योग और सिद्ध सम्मता का मतलब क्या होगा की बड़े बड़े सिद्ध इसका सम्मान करते हैं रामजी ऐसी जो सवरी जी हैं उनके पास जब राम जी आए तो कहती हैं अद्य प्राप्ता तपस् सिद्धि आज मेरी तपस्या सिद्ध हो गई मुझे तपस्या का फल मिल गया आज मेरा जन्म भी सफल हो गया हो अद्य में सफलम जन्म आज मेरे गुरु जी का आशीर्वाद भी सफल हो गया गुरुवस्त पूज देखो ये बड़ी गुरुनिष्ठ है श्री सवरी जी जो हैं बड़ी गुरुनिष्ठ है गुरु के प्रति इनकी अत्यंत निष्ठा है अत्यंत निष्ठा है रामचंद्र मानस में गोस्वामी जी यहां पर भी है वहां पर भी है गोस्वामी जी ने लिखा कि जब सवरी जी आ, सवरी जी के सामने जब ठाकुर जी पधारे तो सवरी ने ये नहीं सोचा कि मेरी साधना के बल पर आए हैं मेरे स्नेह के बल पर आए हैं मेरी प्रतीक्षा के ना ना ना, सवरी जी तो क्या सोचती हैं? है? कि मेरे गुरु जी के वचन से को मान हैं देखो सवरी जी ने बड़ी प्रतीक्षा की बड़ी प्रतीक्षा की महात्मा लोग तो कहते हैं लाखों वर्ष की हजारों वर्ष की करोड़ों वर्ष की ऐसा बड़े बड़े संत कहते हैं महाराज लेकिन तो मुझे तो नहीं मालूम कितने वर्ष प्रतीक्षा की और अभी मैंने पढ़ा भी नहीं हाँ ये जरूर पढ़ा है कि जब ठाकुर जी चित्रकूट आ गए उसके बाद महर्षि मतंग जाने लगे ये इतनी प्रतीक्षा तो मुझको मालूम है ग्रंथ से तो जब ठाकुर जी चित्रकूट पढ़ार गए तब सबरी जी ने जाना चाह गुरु जाना चाहे तो सबरी रोने लग गई तो गुरुजी ने कहा कि तू अभी यहीं रह राम जी आवेंगे और उनके दर्शन से तू कृतार्थ हो जाएगी तो गुरुजी जी ले क्यों नहीं गए गुरु जी के न ले, न, न ले जाने का कारण क्या है ये सब इसी में है ये सब इसी में है तो गुरुजी के न ले जाने का कारण क्या है कि गुरु ने सोचा कि यहाँ पर सबरी के विषय में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं एक विचारधारा तो सबरी के पक्ष में है और दूसरी विचारधारा सबरी के विपक्ष में है एक पक्ष यह था कि मतंग ऋषि ने अच्छा किया अपना लिया लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा भी है जो हमारा विरोध करके सबरी के विपक्ष में चला गया है तो जब मैं, मैंने तो मैंने तो उनको पक्ष मैं तो उनको पक्ष में कर पाया नहीं अब जब रघुविंदर रामचंद्र परमात्मा आवेंगे और वो जब सवरी को अपनावेंगे तो सारे पक्ष विपक्ष एक होकर के और सबरी जी का सम्मान करेंगे और जो सवरी जी का सम्मान करेंगे तो ये मेरी शिष्या सवरी जन्म जन्मांतर प्रलय प्रलयांतर के लिए अमर हो जाएगी समझे इसलिए भगवान ने कहा अभी तू है अभी तो रुख अभी तू मजार राम जी सियाराम अद्यमे मे सफल जन्म गुरपूजिता अद्यमे मे सफल तत्व स्वर्गस्यि दें बरे राम पूजि पुरुष आज, आज मैं आखों से आपका दर्शन कर रही हूँ इससे बढ़के मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है तवाहम चक्षुषा सौम्य पूता सौम्यन मानद ग्य क्षयान लोकान तत्दा अरिंदम अब मैं ऐसे लोग को पहुंचूंगी जहां पर जाने की बात कोई यहां लौटता नहीं है अब देखिए यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि चित्रकूटम त्वी प्राप्ति जब आप चित्रकूट आ गये तो विमान अतुल प्रभ इतस्ते दिवूरूढ़ा दिव मारूढ़ यानहम पर्यचारिशम तईम उक्ता धर्मज्ञ महाभागै महर्षि कि आगमिष्यति राम सुपुण्यम इम आश्रम सते प्रग्रही सौमित्रे सही थथि कह रही है इसका अर्थ यह की चित्रकूट जी जब आप पधारे तो आपके चित्रकूट जी पधारने के बाद हमारे गुरुजनों को लेने के लिए बड़े बड़े विमान आए बड़े बड़े अतुल विमानों की प्रभाव आभा कांति बड़ी विलक्षण थी तो जब जाने लगे महात्मा लोग मेरे गुरुजन तो मुझको कह गए क्या कहे गये की आगमिष्य राम सुपुण्यम इम आश्रम इसी आश्रम में इसी पवित्र आश्रम में ठाकुर जी पढ़ारेंगे और उनका तुम सब स्वागत सत्कार करना वो तुम्हारे अतिथि होंगे सौ मित्रे सौ सौमित्री सहिता लक्ष्मण उनके साथ में होंगे मया संचितम बन्यम और उसी दिन से हे रघुनंदन यहां आप सब कथाएं मिल रही है महाराज मया संचितम बन्यम अब उसी दिन से मैं आपका स्वागत करना चाहती हूं वर्षों बर, वर्षों बीत गए भाई वर्षो वर्षो बीत गए तो अब चित्रकूट से चले अभी सवेरे मैंने आपको बताया था कि दस, दस वर्ष तो ठाकुर जी मुनियों के यहां अभ्यागत रूप में रहे महाराज है ना दस वर्ष तो अब ब्यादी बता कहीं इसके यहां कहीं उसकी यहां कहीं उसके यहां कही हाँ। और फिर सुष्ण जी के यहां कुछ दिन उसके अलावा रहे और फिर पंचवटी में कुछ दिन रहे तो वर्षों बीत गए महाराज जी वर्षों बीते अब ये सबरी जी जो हैं उनको गुरुजनों ने कहा अतिथि हैं अतिथि का मतलब महाराज जी है? कि कोई तिथि रही कब आ जाएंगे आज भी आ सकते हैं कल भी आ सकते हैं वर्षों के बाद भी आ सकते हैं अब सवरी जी रोज प्रतीक्षा करें उनकी आज आवेंगे आज आवेंगे मेरे राम जी आज मेरे राम जी आवेंगे और रोज फल लाओ अब फल लाओ रोज ठाकुर जी के लिए लेकिन ठाकुर जी ना आवे अब फल महाराज बहुत इकट्ठे भी हो गए है ना तो उस सवरी जी कहती हैं कि मया तो संचितम बनियम मैंने के लिए फलों को संचित कर रखा है अरे इकट्ठा है मेरे यहां फल अब भैया इसके ऊपर जरा विचार डालो कि दो आदमी कितना फल पालेंगे अगर अगर कोई कुंभकर्ण नहीं है तो कितना पाएगा महाराज अरे किलो दो किलो पांच किलो पाएगा और कितना पाएगा हा? और ठाकुर जी तो बड़े सुकुमार वो कितना पालेंगे अरे इतना तो पालेंगे बहुत करेंगे इतना पालेंगे इतना पालेंगे और क्या पाएंगे वैसे तो सारी तो जगत को राम तो राम जी अभी देखना बता रहा तो महाराज फल बड़े इकट्ठे तो वो इकट्ठा अब फल आज के लिए नहीं आया है वो आता था ठाकुर जी नहीं आते थे फल एक कोने में पड़ा रहता था जो पड़ने वाला है हा? और जो पानी वाला है बढ़ बढ़ जाता था अब जब श्री राम जी महाराज आए एक बड़े भक्त हुए मिथिला के मिथिला में एक बहुत बड़े भक्त हुए उनका नाम था श्री रसिक बिहारी जी महाराज बड़े अच्छे तो रसिक बिहारी जी महाराज ने फल के इकट्ठे होने पर कविता लिखी और मुझको बड़ी प्यारी आपको बहुत मैं सुना दू बाल भी कीजिए नहीं हिन्दी जी है सुनो राम जी तो अब राम जी हमारे पास समय तो नहीं है प्रसंग आगे बढ़ने के लिए कह रहा है मुझको छियाली सब जाके नहीं अरे ज्यादा लेकिन फिर भी सुन लो समझे न अगर आप पानी नहीं सके तो ऐसे सुन के पा लीजिए स्वाद आ जाएगा राम जी तो ये जो रसिक बिहारी जी संत थे उनकी दृष्टि में फल क्या था बेर था बेर बेर वो और बेर महाराज बड़ा अच्छा फल होता है वो लेकिन अच्छा तो होता है लेकिन वो कुपथ्य होता है धात्री फलम सदापथ्यम और कुपथ्यम वदरी वो बेर था रसी बिहारी जी के मत से वाल्मीकि जी के महाराज से कंदमूल फल था गोस्वामी जी महाराज के मत, मत से कंदमूल फल था कंदमूल फल सुरस्यति दिए राम कहानी से रसीद बिहारी जी महाराज कह रहे बेर है अब बेर शब्द का प्रयोग जो रसीद बिहारी जी ने कहा है ने किया है बड़ा विलक्षण साहित्यिक साहित्य डे देखो बेर बेर बेर मैंने बार बार अरे तुमको बेर बेर कहा मैंने बार बार कहा अब देखिए बेरबेर मैंने बार बार कहा बेर बेर देव है बेर बेर बेर ले बेर बेर बेर ले बार बार बेर को हाथ में लेकर बेर बेर बेर ले हाथ में सराहै बेर बेर बहु भाई बात नहीं करना बेर बेर बेर ले सरा है बेर बेर बहु रसिक बिहारी दे बंधु कहा टेर टेर लक्ष्मण देखो तो सही इन महात्मा के मत से लक्ष्मण जी ने नहीं खाया तो दसी के बिहारी दे तु बंदूक है तेर तेर लक्ष्मी ने कहा ठीक तो है चाख चाखी भाक है चाखी चाखी भाक है आह ये तो वाहूते महान मीठो चाख चाखी भाक है यह वाहूते महान मीठो लेहू तो लखन यो बखानत है हेर हेर लक्ष्मण जी तो उससे भी अच्छा ले तो दे अब महाराज सवरी गदगद मेरा बेर मेरा फल मेरा कंद मेरा मूल सफल हो गया मेरा परिश्रम सफल हो गया लेकिन सवरी के हाथ रुक गए आप समझ रहे हैं सवरी के हाथ रुक गए क्यों रुक गए आज के ताजे समाप्त तो तो। के अभी लाती हूं लाल जी अभी तोड़ के लाती हूं अभी अभी, अभी अभी अभी लाती हूं तो। लगे हुए बहुत से अभी लाती हूं कि मैया तब तो, तो भूख ठंडी हो जाएगी इसी ताजी भूख पर मिल जाए तो चल जाएगा बासी है क्या कल के आए महाराज भगवान ने सोचा कि सबरी के लाए हुए आज के फल को तो हम पा ले या कल इसका प्रेम कम था परसों कम था कल के पाए ठाकुर पा रहे हैं कौन को आ सकता है कल के समाप्त हुए कह मैया बड़े अच्छे इतिहास से तो कल के अच्छे हैं परसों के नहीं परसों के आगे नरसों के आगे तरसों के आगे जितने थे सब आगे बेर बेर देवी है सवरी सुबेर बेर तो बेर टेर बेर जनी लाओ बेर बेर जनी लाओ बीर बेर, बेर लाल जी तुमको शर्म क्यों आ रही लोग क्या कहेंगे भूखा कहा से आ गया है कभी कभी ऐसा मांगा आपने कभी आज तो, तो हमने कभी नहीं देखा लक्ष्मन लाल सुनो हमसे मांगी वह चीज जाती जो बहुत प्यारी लक्ष्मण लाल सुनो हम से जननी पय पान जमुही करायो तीन सु साठ सुभा सुभोजन भांति रोज खवायो मंदिर में मिथिला बहु भाती सुव्यंजन आनन पायो पायो नहीं स्वार। स्वार? ऐसा स्वाद कैसा स्वाद स्वादी मिले नहीं नहीं? महाराज सवरी ने बेर खिलाकर अर्चितो हम तोया भद्रे गच्छ कामम यथा सुखम मैं तेरे द्वारा संतुष्ट हो गया हूँ अब तू अपने अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करो और भगवान के सबरी ने कहा महाराज रुक जाइए क्या कह मैं जलाती हूं अग्नि और उसमें मैं बैठ मैं मैं चिता तैयार करती हूं और उसका योग आप कर दें महाराज जी लगा दें आप मैं शांत हो जाऊंगी राम जी सबरी का इस प्रकार से प्रस्थान होता है कथा निकल करके किसकंधा कांड में प्रविष्ट हो रही है हा? और प, पहले अध्याय बड़ा लंबा अध्याय है इसमें महाराज जी पंपा सरोवर का बहुत बढ़िया वर्णन हुआ है भगवान कहते हैं लक्ष्मण इस पंपा सरोवर बड़ा बढ़िया है लेकिन इसको देख करके भी मेरे मन में पीड़ा ही हो रही है हुँ? सौमित्रे पश्य पंपाया कान शुभ दर्शनम यत्र राजन्ति शैला व्रुवा शशिखर देखो कितने बढ़िया बढ़िया वृक्ष हैं पर्वत हैं लेकिन मुझको तो पीड़ा हो रही है मामा भी संत संतप्तम आधय पीड़य मुझको तो पीड़ा हो रही है महाराज आपको पीड़ा क्यों हो रही है कि मुझे दो दुख हैं क्या दुख है कि एक तो मुझे भरत का दुख भरत का दुख क्या है स्वामी कि भरत ने कितने प्यार से कितने स्नेह से कितने आदर से कितने विश्वास से मुझको लौटने के लिए कहा था लेकिन हे लक्ष्मण मैं अपने उस प्यारे भैया की बात एक वही बात न मान पाया मैं लौट नहीं सका और उसको सूखे हाथ लौटा देना पड़ा इसलिए मेरे हृदय को इस साल चुभती रहे दूसरा मेरा भरत नगर के बाहर जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहा है अपने शरीर की चिंता नहीं कर रहा है यह भी चिंता मुझको बनी ही रही और तीसरा कि अभी अभी श्री सीता जी का अपहरण हुआ है ये तीन दुखों से मैं दुखी रहता हूँ भरत दुखे न, न चल और आगे श्री राम जी महाराज कहते हैं कि जब मैं यहाँ से अयोध्या लौट के जाऊंगा और जनक महाराज सभा के बीच में मुझसे पूछेंगे कि मेरी बेटी कहा चली गई तो मैं जनक महाराज को क्या उत्तर दूंगा हैं? किम्नु वक्ष्यामि वक्ष्या्या्यामी धरम राज सत्यवादीनम जनकम पृष्ठ सीतम तम कुशलम जन हे लक्ष्मण जब मैं यहां से लौट के जाऊंगा और मैया कौशल्या दौड़ के आएंगी और कहेंगी मेरी प्यारी पुत्र वधु कहाँ है तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा किम नु वक्षा्य योध्यायाम कौशल्याम हिंदात्मज क्वेती पृछती कथम चापी मनस्विनी लक्ष्मण अब तुम अयोध्या चले जाओ मैं तो अयोध्या अब नहीं जाना चाहता हूं नहीं हम जीव तुम शक्तमृति जनक आत्मजाम इस प्रकार से भगवान विलाप करने लगे श्री किशोरी जी के विषय में अत्यधिक विलाप किया यहाँ पर विलाप करते करते उसी समय कुछ प्रकृतिस्थ हुए और चलने के लिए तैयार हुए तो श्री सुग्रीव जी महाराज ने भगवान राम को का दर्शन किया पहले पहले पहल। तौ ऋषिमुक सम समीप चारी तो, भगवान तो पंपा सरोवर थे और ये ऋषिमुख पर्वत पर हैं तो दोनों ने कैसे देख लिया कि पंपा सरोवर और ऋषिमुख सटा हुआ है सटा हुआ कोई दूर नहीं है इत रामस्ते पंपा नाम सरोवरम तत्समीपे ऋषिमुख गिर महानगा अच्छा बच्चा है ना तो रामजी वो सटे हुए तो पंपा सरोवर पर के आगे थोड़ा चले और ऋषिमुख पर्वत पर से श्री सुग्रीव जी ने देखा तौर मुख्य समीपचा चरण दर्शादर्शनी मृगा मधिपस्तर बीतत रसे नई विचेष चेष्टा अब सुग्रीव के मन में तो भय समाया रहता है वो तो हर लोग से डरते रहते हैं चाहे जो आ जाए हो उस सबसे डरते सबसे डरते हैं कहीं बालिके भेजे हुए न हो इसलिए बीतत बीतत् मैंने उनको बहुत डर लग गया बहुत डर डर लग गए महाराज लेकिन ऐसा नहीं कि वह कमजोर है कायर सो बात नहीं शाखा मृगा अधिपाह संपूर्ण बानरों के मालिक हैं और तरस्वी तरस्वी मैंने बड़े बलवान है लेकिन बीतत् डर गए बीतत् और कितने डर गए कि नई व विचेष चेष्टाम चेष्टाम नई विचेष भोजन करते रहे तो भोजन करते रह गए पीते रहे तो पीते ही रहे अने वो भोजन छूट गया भोजन करते रहे तो भोजन छूट गया पानी पीते रहे तो पानी छूट गया खड़े रहे तो खड़े ही रह गए इस प्रकार से मैंने जैसी चेष्टा थी उसी चेष्टा पर वो रुक तो गए महाराज नयो विचेष्ट चेस्टाम इस प्रकार से उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी महाराज आप देखो ये कौन है और अगर ये कहीं बाली के भेजे हुए हो और सामर्थ्यशाली हो लगते बड़े सामर्थ्यशाली है तो मैं यहाँ से भाग जाऊं तो महानुभावो हनुमान ये यू तदा सयद रामो तो बली रामो ति बली स लक्ष्मण हनुमान जी महाराज वहां पर पहुंच गए जहां पर श्री राम जी और श्री रखनलाल जी महाराज थे अब यहां पर हनुमान जी महाराज को एक विशेषण दिया है खाली हनुमान ने कह दिया क्या कहा महानुभाव हनुमान यो महानुभाव से हनुमान जी महाराज गए आदर दिया है आदर दिया है आदर के लिए कहा गया महानुभाव महानुभाव मने राम जी जिसका अनुभाव अच्छा जिसका अनुभव महान हो है? उसको कहते हैं महान चाशो अनुभाव महानुभावि जिसका अनुभव मने प्रभाव अनुभाव मन अने शब्द तो भाव ही है उस पर अनुपसर लगा दो चाहे प्रवसर लगा दो अनुभा अनुभाव मने प्रभाव थोड़ा अंतर भी है महानुभाव यहां पर महानुभाव क्यों कहा कि इस समय वेशांतर करना है तो वेशांतर करने समर्थाह एतावता महानुभाव ये वेशांतर करने में समर्थ हैं इसलिए इनको महानुभाव कह दिया महाराज जी महानुभाव हनुमान ययउ तदा और क्या किया उन्होंने कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मज बंदर के स्वरूप को छोड़ दिया अभिक्षुरूपम त तो भेजे सठ बुद्धि तया कपि और भिक्षुरूप धारण कर लिया भिक्षुरूप धारण कर लिया अब यहाँ मारुतात्मजा जो शब्द है वो अभी महाराज जी रूपांतर परिग्रहण करने के ही अर्थ में रूपांतर परिग्रहण साधर्मम उच्चते मारुतात्मजा ही समझ गया रूपांतर करने में सर्वथा समर्थ है रामजी भिक्षु रूपम या भिक्षु का मतलब क्या हुआ किसी ने सन्यासी किया लेकिन सन्यासी है नहीं वास्तव में भिक्षु का मतलब होगा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रूपम भेजे विक्षुरूपम तथो भेजे सठ बुद्धिया कपि ततश्च हनुमान वाचा अब हनुमान जी बोले कैसे बोलेया वाचा लक्ष्मण बड़ी कोमल बाणी से बोले और सुमनोग्यया सुमन सुमनोग्य का मतलब ध्यान दी सुमनोग्य बोले भाव जिस ऐसी बाणी बोले कि जिसको सुन करके तुरंत अर्थ प्रकट हो जाए बहुत लोग बोलते हैं महाराज जी ने तो कहना पता ऐ फिर दोबारा आए है ना क्या है वो वाणी नहीं बोले एन, क्या नहीं कहना पड़ता महाराज जी एन, एकदम सुमनोग्य माने सुस्पष्ट है सुमनोग्य का मतलब मनोग्य मैंने सुंदर होता है जो मन को अच्छा लगे लेकिन सुमनोज्ञ मैंने अर्थतः अर्थतः सुंदराम वाणी प्रयोग थे अर्थ से जो सुंदर वाणी है उसका प्रयोग किया सी हनुमान जी महाराज ने अभिनतवत नीतवत माने एकदम सविनय स्वामी के सामने जा रहे हैं पहली पहला पहला दर्शन है बिनीतव याविनय उपागम्य एकदम पास में आ गए हूँ बिनीतव उपागम्य राघव प्राणीपत्यच और राम जी के को प्रणाम किया झुक गए माथ नाई छत भयू ये मथा क्यों नवाया इसके ऊपर आचार्यों ने बड़ा स्वाद लिया बहुत स्वाद स्वादीय किया है क्यों नवाया कह भगवान ऐसे थे हो है? कि रूपम ब्याचते भगवान का रूप ही ऐसा है कि इनकी महिमा को प्रकट कर देता है और उनके सामने कोई आवे और नतमस्तक तो हो ही जाएगा इसलिए हनुमान जी चाहे या न चाहे वो तो महाराज जी मस्तक प्राणीपत्य मस्तक झुक गया अथवा क्यों झुक गया कि भगवान को जब देखा हा भगवान को जब देखा ये भी आचार्यों के भाव है मेरे पास कुछ नहीं मेरा मौलिक कुछ नहीं सब आचार्यों के चरणों में बैठ करके जो कुछ कहता हूं मैं कहता हूं राम जी तो निवेदन कर रहा था मैं कि जब श्री हनुमान जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया तो इनके जन्म जन्म के संस्कार जागृत हो गए ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूँ मैं दास हूँ और दास भाव जन्म जन्म का जब जागृत हुआ तो जागृत होने के बाद मस्तक को झुकाना नहीं पड़ा वो मस्तक स्वयं झुक गया और प्राणीपत छाणिपत्य छोने प्रणाम कर लिया महाराज जी इस प्रकार से अथवा कहीं प्रणिपात क्यों कर दिया कहीं इनको छिपाना क्यों था ये ब्राह्मण का रूप या विद्यार्थी का रूप या ब्रह्मचारी का रूप क्यों धारण किया इसलिए कि हमको जान न पावे और इनका भाव लेके हम सुखदीर जी को बता दे तो जब देखा तो कहीं ये तो हमारे स्वामी इनसे कुछ छिपाना तो है नहीं और इनसे छिपाना अच्छा भी नहीं है जब छिपाना है ही नहीं तो फिर प्रणाम न करने से लाभ भी क्या है ये प्रणिपत्य च प्रणाम कर लिया महाराज जी विनीत तो व्य राघव प्रणिपत्य और भी आचार्यों ने भाव कहे है राम जी पूछते है भवन बरवर्णिन आप तो बड़े सुंदर है महाराज जी बर वर्णिन आपका रंग बड़ा सुंदर है वह क्या बढ़िया चमक रहा है और दोनों का एक महाराज एक है? एक महाराज पोखराज है तो दूसरे नीलम है महाराज बड़े अच्छे लग रहे हैं देशम कथम इम प्राप्त भवंत बर वर्णिन प्रभया पर्वतेन्द्रौ जुवयो रव भाषित राज्यारह अमर प्रख्यथम देशम इहागत हे, हे स्वामी आप लोग जो हैं अपनी प्रभा से इस ऋषिमुख पर्वत को चमका रहे हैं महाराज जी ये चमक रहा है प्रकाशित हो रहा है, है? आप तो राज्य करने योग्य है आप तो देवराज की तरह से हैं इस देश में कैसे चले आए है? प्रभया पर्वतेंद्र सौ पर्वते युवयो अवकाशित राज्यारहो अमर प्रख्य कथम देशम इहागत इस प्रकार से और बहुत पूछ पूछा है पूरा सर्ग है भारत फिर कहते हैं एक बात बताओ है क्या कि आप कुछ गहना क्यों नहीं पहनते आपने कुछ गहना नहीं पहन आपकी भुजाएं बिल्कुल नंगी हैं। आपकी भुजाऊ में तो बड़ा यहां भी होना चाहिए यहां भी होना चाहिए यहां भी होना चाहिए ए, सब गहना पहनना चाहिए आपको और गहना पहनने योग्य हैं आप महाराज जी कोई लोग ऐसे होते हैं कि इनको गहना पहना दो ना तो गहनवा जो है ना वो बाहर हो जाता है महाराज वो नहीं लगता है, है? जैसे कलाप ने देखा था कल आपको मैंने बताया उसको गहना पहना दिया गया था नहीं याद है आपको बनरी बनरिया बन लगती थी बनरिया लगती थी बनरिया लगती थी तो कहते हैं आप भी गहना क्यों नहीं पहना आप तो गहना पहनने योग्य हैं सर्वभूषण भूषा रहा किमर्थम न विभूषिता सर्वभूषण भूषार रहा आप तो संपूर्ण प्रकार के गहने पहनने योग्य हैं फिर आपने गहना पहना क्यों नहीं प्रश्न है कि गहना सुंदर है कि ठाकुर जी का शरीर ज्यादा सुंदर है तो प्रश्न है कि नहीं कि गहना सुंदर है कि ठाकुर जी का शरीर ज्यादा सुंदर है क्या भाई तो कौन सुंदर जा रहा है ठाकुर जी के श्रीअंग ज्यादा सुंदर है तो देखो एक बड़ी बढ़िया एक श्री गोविंद राज कर रहे हैं बहुत तो बढ़िया आचार्य का भाव देखिए और झूमते हुए भाव कर रहे हैं क्या कि जब कोई सुंदर चीज होती है तो उसको आवृत कर दिया जाता है ढक दिया जाता है नहीं कभी कोई बच्चा हो बड़ा हृष्ट पुष्ट हो। सुंदर हो बजाएं भुजा, बढ़िया मांसल हो वक्षस्थल बढ़िया सुंदर हो बच्चा है सोलह सत्रह अठारह वर्ष का बच्चा है हु? तो जब वो अपना शरीर खोलता है तो उसकी मां क्या कहेगी उसकी मां क्या कहेगी ले, जा कपड़ा, ले कोई नजल जाए कपड़ा डाल ले नजर लग जाएगी किसी करेगी नहीं करेगी कोई मां करेगी नहीं करेगी नजर लगेगी वो जा करके मां तुरंत कपड़ा डालेगी हमने देखा है महाराज हमने देखा माँ मतलब तो है माँ आकर तुरंत कपड़ा डाले ये नंगा मतलब किसी की नजर लग जाएगी बीमार पड़ जाएगी जाके डाल देती है तो तुल गोविंदराज जी महाराज कह रहे हैं इस श्लोक के का आस्वादन करते हुए कि हे ठाकुर जी आपके मंगल में सी ऐसे सुंदर हैं आपकी भिजाई इतनी सुंदर हैं कि ऐसे किसी की नजर लग जाएगी इसलिए इनको गहना क्यों नहीं पहना लिया ताकि किसी की नजर न लग पावे सर्वभूषण भूषा सर्वभूषण भूषा रहा राम जी कि मथन न विभूषिता किमर्थन न विभूषिता हूँ नहीं किया या ये आपके जो हैं, आपके जो श्रीअंग हैं माइश्वर तीर्थ आनंद्रेर हैं आपके जो श्री अंग हैं ये आभूषण को भी आभूषित करते हैं तो किसी के ऊपर कृपा करना अपराध तो नहीं है जब बेचारे आभूषण आपके श्रीअंग के संस्पर्श से आभूषित हो सकते हैं तो उन आभूषणों को अभागा बना करके उनको आपने क्यों निर्धारण किया है महाराज सर्वभूषण भूषण आप समझे, समझे? सर्वभूषण भूषारहा किमर्थन न विभूषिता सर्वभूषण भूषारहा किमर्थन न विभूषिता अथवा आपका जो सौंदर्य है सौंदर्य जब ढक जाए ना, तो कहें महाराज बाप बढ़िया सौंदर्य है लेकिन ढका हुआ है ढका हुआ है और जहां उसको ढक्कन को हटाया कभी आपने देखा होगा हमने देखा है हुँ? कभी कोई पहलवान लोग जाते हैं अखाड़े में तो जब अखाड़े में जाते हैं तो एकदम लबादा पहने रहते हैं देखा है कभी हम देखा? लबादा पहने हैं और जब पहलवान लोग वहां गए वहां पर क्या नाम उसका अखाड़ा में जब गए तो महाराज जी पहले तुम्हारूम तो पर तो पूछो नहीं कहां जंगली आ गया लेकिन वहां जब जाते हैं और उस लवादों को यो उतारते हैं बाहर फेंकते हैं तो महाराज उनका उनका जो शरीर का सौष्ठव है समसम विभक्तांग है उसको देख करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है देखा गया भाव कहने का क्या कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे स्वामी हे स्वामी हमारे लिए तो हमारे लिए तो आपका ढका हुआ ही अंग काफी है वही हमको वही अमको मोहित कर लेता है फिर हमारे लिए अंगों को खोल करके मोहित करने की क्या जरूरत है सर्वभूषण भूषारा रहा कि मथन विभूषिता श्री राम जी उभ योग्यू हम मन आप दोनों को तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं ऐसा सी हनुमान जी महाराज ने कहा आप कौन हैं हम बोलते हैं तो आप बोलते क्यों नहीं महाराज हम तो आपसे बात कर रहे हैं आप हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं एवं महाम परिभाषण तम कस्माद नाभिभाषता कथक महाराज ने कथक टीकाकार है उन्होंने इसका भाव दिखा है बड़ा बढ़िया की हनुमान जी पूछते हैं तो ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं कि इसलिए नहीं बोलते हैं ठाकुर जी की हनुमान जी के स्वर में इतनी माधुरी है इतनी आत्मीयता है इतनी इतनी है कि ठाकुर जी सोचते हैं कि ये अगर हम बोलना शुरू कर देंगे तो ये बोलना बंद कर देंगे इसलिए हे हनुमान जी महाराज आपकी बोली इतनी अच्छी लग रही है कि हम नहीं बोलते आप बोलते चले जाओ हम आपकी वाणी सुनने में भी गोर जाएंगे है ना राम जी इसके बाद लेकिन अब कब तक बोले महाराज जी चुप तो हो पड़ेगा हैं चुप तो हो पड़ेगा राम जी फिर भगवान कहते हैं लक्ष्मण के कि देखो कैसा बोल रहे हैं ये ऐसा बोल रहे हैं उनकी बोली से मालूम पड़ रहा है कि सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद ये तीनों वेदों के महान पंडित हैं क्यों के इनके वाणी से टपक रहा है महाराज जी ना वेद विनीत्य ना यजुर्वेद धारिण ना साम वेद विदुषा शक्यम एवं जब तक इन तीनों वेदों का परिज्ञान नहीं होगा तब तक ऐसा कोई बोल नहीं पाएगा और सुनो लक्ष्मण इनको व्याकरण का बहुत प्यार है हनुमान जी वैयाकरणों में आते महाराज जी आपको मालूम न हो हनुमान जी वो, बहुत बड़े वैयाकरणों में इनका नाम है महाराज ना तो नूनम व्याकरणम कृष्णम संपूर्ण व्याकरणों का ज्ञान इनको है ये नहीं कि नव्य व्याकरण का है, प्राचीन का नहीं है ना ना ना इनको संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान है महाराज जी नूनम व्याकरणम कृष्णम अमीन बहुधासुदम बहुत बड़े पंडित है व्याकरण क्यों कहीं इन्होंने इतना शब्द कहा इतने शब्दों के बोलने के बाद एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो व्याकरण के द्वारा अशुद्ध होता न किंचित अपशब्दितम समझे न और इनको व्याकरण का ज्ञान कैसे है ध्यान दीजिए व्याकरण का एक व्याकरण का एक अंग है शिक्षा शिक्षा भी व्याकरण का एक अंग है जिसमें महाराज जी ये सब लिखा रहता है कैसे पढ़ो किस प्रकार से पढ़ो उच्चारण कैसे करो हैं ये सब भी जैसे पाणनीय शिक्षा है, है तो पढ़, पढ़े है सब लोग पढ़े हम तो बहुत हमको तो पचासों वर्ष पढ़ाई हो गया हमको तो बल और हो गया होगा हमको तो यादवाद नहीं है लेकिन हाँ जो याद रहना चाहिए वो याद है हु? उसमें है कि महाराज कैसे बोलो किस प्रकार से ये भी व्याकरण है खाली शब्द की अशुद्धि न हो यही व्याकरण नहीं है व्याकरण यह भी है कि आप बोल रहे हैं तो आपका मुख कहीं इधर उधर तो नहीं टेढ़ा हो रहा है।, है बहुत लोग बोलते ऐसे आप क्यों करते ऐसा मुंह टेढ़ा करेंगे सब महाराज हो हाँ सच्ची बता, मैं ऐसा मुँह टेढ़ा करेंगे कि वो बोलती क्या है ये तो भूल जाएगा उनका मुंह ही देखते रहो महाराज जी और गुस्सा आ जाएगा कि थप्पड़ मार दो इनको ऐसा मुँह टेढ़ा करेंगे हा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज ऐसा नहीं देखो गाने के समय पढ़ते के पढ़ने के समय अब बहुत लोग महाराज हथवा हिलाते रहते बेकार है बहुत कथा वाचकों ने देखा है ऐसे ऐसे हथवा कुछ मतलब नहीं उसका वो हिला रहे कर रहे हैं वैसा नहीं करना चाहिए व्यर्थ में ये हस्त संचालन भी करना जो है ये सब दोष है महाराज जी और व्यर्थ में कहीं नाक सिकोड़े कहीं माक सिकोड़े कहीं ऐसे करे कहीं वैसे करे अब कोई महाराज संगीत लेके हारमोनियम पर चिल्लाए रहे ऐसे करे ऐसे करेंगे महाराज कि मालूम पड़ता है कि कहा डालेंगे सब कुछ कर डालेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये ये है आप कोई कहां से कह रहा यही से कह रहा हूं यही लिखा है मैं कथा कह रहा हूं मुझे तो ये हे, हे हनुमान जी महाराज हे लक्ष्मण जी इन्होंने इतना सब कुछ कहा लेकिन इनके मुख में कोई विकृति नहीं आई इनके ललाट पर कोई विकृति नहीं आई है इनके नेत्र में कोई विकृति नहीं आई इनकी भ्रू में कोई विकृति नहीं आई है न मुखे नेत्रोश्चा ललाटी च भ्रूस् तथा अन्य स्वीकार सर्वेश संविदिता क्वचित आप देख लिये दिखाई नहीं या प्रसंग आ गया तो मैंने कहा आपको सुना भी दें बहुत लोगों की आदत हम जानते हैं महाराज दो चार लोगों को तो हम जानते हैं अब कहेंगे नहीं अभी नहीं तो कहेंगे हमारी बेजती हो गई कि वो झूठे हाथ हिलाते हैं और बोलेंगे तुम्हारे तो आपने ऐसा क्यों कहा ऐसा बोलते हैं महाराज है कि हमको तो रोग लग जाता है हमको देख करके हम भी बोलते हैं कभी कभी हमारा भी ठीक नहीं लेकिन हम उतना नहीं बोलते जितना बोलते हैं जी हाँ जी इस प्रकार से एप सी हनुमान जी महाराज ने श्री लक्ष्मण जी महाराज से कहा श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा हनुमान जी महाराज से कि हम आपका गुण जानते हैं हम श्री सुग्रीव जी को भी जानते हैं कबंध ने बताया था सबरी जी ने भी बताया था इसलिए हम आप लोगों को जानते हैं और हम लोग आपकी मित्रता प्राप्त करने के लिए ही यहां आए हैं है राम जी ए श्री राम जी जब उन्होंने पूछा श्री हनुमान जी महाराज ने कि अच्छा मित्रता तो प्राप्त करने के लिए आए हैं लेकिन ये यहाँ क्यों आए आने का कारण क्या है यहाँ आने के बाद में मित्रता प्राप्त करें। यहाँ क्यों आए तो सब बता दिया कि ये महाराज दशरथ के राजकुमार हैं है? और हम लोग जंगल में आए किसी कारण से आए सीता जी का अपहरण हो गया ये सारा कुछ बता दिया हु? कि तस् आयम पूर्वजा पुत्रो रामू नाम जनई महाराज चक्रवर्ती जी के ये ज्येष्ठ पुत्र हैं शरण्य सर्वभूता नाम ये संपूर्ण प्राणियों के शरण है शरण्य माने मैने शरण में सबको लेते हैं महाराज जी शरण्य साधु शरण्य अपितुर्निर्देश पारक अपिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं ज्येष्ठो दशरथ सायम पुत्राणाम गुणवत्तर <coughs> ये दशरथ जी महाराज के चार पुत्र हैं। चारों में सबसे श्रेष्ठ गुण इन्हीं के पास है अच्छा आप कौन है अहम अस् अवरो भ्राता इतना बढ़िया परिचय ये बत्तीस लाइन महाराज लक्ष्मण जी ने कमाल के लिए अहम अस् अवरो मैं इनका छोटा भाई नंबर तीन का है ना अवरह अहम अस्य अवरो हम तो भाई जन्मता तो मैं जन्मता तो मैं भाई लेकिन हूं मैं इनका दास तो जब तुम भाई थे तो दास कैसे हो गए इसलिए कि अनुज हो अनुजत्व ने तुम दास हो गए कहे नहीं मैं अनुजत्व ने दास नहीं हुआ हूं तो फिर कैसे दास हुए हो कि गुणर दास्यम उपागत इनके गुण इतने हैं कि उन्होंने मुझको चेला बना लिया महाराज जी उसने मुझको दास कमाल का परिचय है महाराज जी गुण दास्यम उपागत क्योंकि ये कृतज्ञ हैं, बहुज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं भक्तवत्सल हैं, आश्रित जनपालक हैं, ये तावता मैं इनका दास बन गया कृतज्ञ बहुज लक्ष्मणों नाम नामतः अब तो नाम से मैं लक्ष्मण हूं लेकिन वास्तव में तो मैं राम जी का दास हूं राम जी इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि हम लोग इस प्रदेश में जब आए हैं तो आप से स्पष्ट कह दें कि हम सुग्रीव की शरणागति स्वीकार बढ़िया कमाल हम सुग्रीव जी महाराज की शरणागति स्वीकार करने के लिए आए हैं राम जी सर्वलोक धर्म आत्मा शरण्य शरण पुरा गुरुर्मे राघव सोयम सुग्रीवम शरण सर्वलोकस्य धर्मात्मा, जो जो संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा आत्मा है जो शरण्य है और पहले पहले पता नहीं कितने लोगों को अपने शरण में रखा है वो मेरे गुरु वो मेरे अग्रज वो मेरे भ्राता वो मेरे स्वामी आज सुग्रीव के शरण में आए हुए हैं ऐसा बहुत कई कृष्ट लोग हैं कि सुग्रीवम शरणंगता और सारामो ये सब प्रसाद सततम प्रसिदी प्रसीदेय रिमा प्रजा जिनके अनुकंपा को जिनकी कृपा को जिनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए सारी प्रजा कभी लालायित रहा करती थी आज वो रघुनंदन सुग्रीव जी की प्रसन्नता की आकांक्षा से यहाँ पर आ गए हैं स रामो बान प्रसादम अभिकांक्ष लेकिन लक्ष्मण जी उसको सीधे ढंग से नहीं कह पाए कहते कहते लक्ष्मण जी तो रोने लग गए मत एवं ब्रुआम सौमित्रिम करुणम सास्रुपातन हनुमान प्रतिवाच इदम वाक्यम वाक्य भी शारदा श्री हनुमान जी ने कहा कि आप विवल न हूं हम और सुग्रीव सब आपकी जहां तक होगा जो भी हो सकेगा हम लोग सब आपकी सहायता करेंगे इसके बाद देखो एक किसकिंधा पर्वत है एक मलय पर्वत पासे पास में दोनों इधर से उधर उधर से, से चले जा जाते हैं है ना तो मलय पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज थे उस समय ऋषिमुख से चले गए थे तो वहां पर श्री हनुमान जी महाराज भगवान को अपने पीठ पर बिठा करके लेके चलते हैं और सुग्रीव जी से जाके कहते हैं कि अयम रामो महाप्राज समाप्तो दृढ़ विक्रम लक्ष्मण सह भ्राता रामो यम सत्य विक्रम ये इक्ष्वाकुल में समुत्पन्न महाराज चक्रवर्ती नरेन्द्र श्री दशरथ जी के पुत्र ये श्री राम और लक्ष्मण है ये आपसे मित्रता करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं श्री सुग्रीव जी ने कहा कि ये तो कल्याण की बात है मैं बंदर हूँ और ये चक्रवर्ती नरेंद्र के राजकुमार हैं है? हम असभ्य हैं ये सभ्य हैं हम पशु हैं ये मनुष्य हैं है? तो सब प्रकार से इनके मित्रता में तो हमारा ही भला है तन ममेश सत्कार लाभश्चैव प्रभो युम इच्छे से सौहार्दम बानरण मयासह मुझे विश्वास नहीं होता की मैं बानर हूँ और मुझ चंचल विकारी बानर के साथ आप मित्रता करना चाहते हैं मैंने हाथ फैला दिया है अगर मेरे ऊपर आप कृपा करना चाहें तो मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लें है ना अर्थात सेकंड कर लें समझी राम जी समझे ना सेक हैंड कर लें. है ना? यही है ये सेक हैंड पुराना है वो कि नया नहीं है ये हाथ मिलाना जो है, है हाथ मिलाना कोई नया नहीं पुराना है ये रामायण जी में भी है और भागवत जी में भी भागवत जी में भी सेकेंड है और यहाँ पर भी है जी। आ, रोचते यदि मे सख्यम बाहु रेष प्रसारिता गृह्यता पाणिना पाणी, पाणी ही, मर्यादा बध्यता ध्रुआ अगर आप हो तो लेने ले हाँ अपने हाथ में अब इतना कहना था कि भगवान उठे और तुरंत उठ करके हस्तम पीड़ा यामास पानी ना आ हाथ में हाथ ठाकुर जी का लेकर के और खूब मजे में अच्छी तरह से दबा दिया है? अब महाराज सुग्रीव जी तो प्रसन्न हो गए क्या कहना है अब हनुमान जी ने आओ देखा नाओ अब महाराज जी हनुमान जी ने कहा मौका चूको मत अब महाराज तुरंत आगे ला करके और सामने रख दिया तटोग्निम दीप्य मानम तो चक्रतुश्च प्रदक्षिणम अग्नि जल गई और दोनों प्रदक्षिणा कर गए और लोगों ने दोनों ने कहा तुम व्योस्यो हृदयों में सुख दुखम सुखम चंदऊ आज से हमारा दुख सुख सब एक है आप मेरे मित्र हैं आप मेरे हृदय के बात जान जानेंगे हम आपके हृदय की बात जानेंगे इस प्रकार से महाराज जी बाली और बाली सुग्रीव जी महाराज और श्री राम जी की मित्रता हो गई अब श्री सुख्रीव जी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करें श्री जानकी जी को देखा है तो तुमने देखा क्या हाँ देखा है महाराज उन्होंने उनके आस्त्र भी, उनके आभूषण भी मेरे पास हैं, तो भगवान बड़ी जल्द भगवान जोर से बोला कि आ नए सो सखिये शीघ्रमर्थम प्रविलंब से उसको ले आओ विलम्ब क्यों कर रहे हो अब सुग्रीव जी महाराज वो आभूषण ला करके जो वस्त्र में वस्त्र में बना हुआ था ला करके ठाकुर जी को अर्पण अब ठाकुर जी उसको देखें है? और आंखों से आंसू बहे रोए हा है उत्तरी शरीर भूषण देखो लक्ष्मण देखो देखो देखो ये इसमें तीन गहने हैं तीन गहने देखो है न किशोरी जी के लक्ष्मण जी ने देखा लक्ष्मण जी भी करुणा विबल हो गए स्वामी दो को तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूं लेकिन एक तो किशोरी जी इसमें हाथ का बाजू बंद था और हाथ का बाजू बंद था राम जी और हाथ का कान का कुंडल था और रामजी चरणों का नूपुर था तो कई कुंडल को और बाजू बंद को तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ लेकिन नूपुर को मैं पहचान रहा हूँ प्रातः काल उठ करके जब माँ के चरणों की वंदना मन करने जाता था तो माँ ने माँ इसको, मा इसको धारण की रहती थी है ना ना हम जाना के यूरे ना हम जाना कुंडले नी नित्यम पादाभि वंदनात श्री रसी बिहारी जी महाराज ने बड़ा बढ़िया कवित्र लिखा है इस पर ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि अमल अमोल गोल कुंडल प्रकाशमान ऐसो दर्शात को राजभामिनी को है तैसे ही अमंद भुजबंद चंद ते दुचंद सुदीप हारी दामिनी को है रसिक बिहारी और नहीं जाने पहचाने एक नूपुर हमारी स्वामिनी को है इन्पुर जो है वो हमारी स्वामी के हैं इस प्रकार से अब राम जी विलाप करें तो श्री सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि आप आप मेरी मित्रता का आप मेरी मित्रता का सम्मान करते हुए रघुनंदन बिलाप छोड़ दीजिए हम सब प्रकार से सेवा करेंगे ये श्री सीताजी आपको मिल जाए हितम वयस् भावे नू मिनोपदिशा वैश्यताम पूजे इनमें नम सोचित मरहती इस प्रकार से श्री सुखदीव जी ने महाराज फिर भगवान ने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि तुम यहाँ रहते क्यों हो यहाँ रहने का कारण क्या है तो कहे महाराज एक मायावी नाम का राक्षस था और मायावी नाम का राक्षस आया और हमारे दरवाजे पर आकर के पुकारा उसने अब बाली उससे लड़ने के लिए चले और कुछ दूर जाने के बाद एक पर्वत दिखाई पड़ा पर्वत कंदरा, और उस कंदरा में घुस गया और बाली उसके पीछे लगे मैं चलने लगा तुम तो मुझे उन्होंने कसम दिला दी कि तुम बताओ तुम यहीं पर रहो और इतने दिन तक रहो अब मैं आऊंगा तब तो साथ चलेंगे तुम्हारा तो जो वहां पर जब गए तो बाली जी जो थे हुँ? वो समय पर तो आए नहीं होता रहा राक्षस और बानर दोनों की आवाज सुनाई पड़ती रही लेकिन कुछ बा, देर बार ऐसा हुआ कि बानर की आवाज तो हो गई बंद और राक्षस की आवाज सुनाई पड़े तो हमने सोचा कि मेरा भाई मारा गया और खून की धारा उसमें से बड़ी तेज बही तो हमने क्या किया एक पत्थर का खंड लेकर के शिला के द्वार पर रख दिया और हम वहां से चले आए और यहाँ मंत्रियों को मैंने बताया तो नहीं लेकिन इन्होंने सब जान लिया और जान करके राज्य स्थान पर मुझको बिठा दिया अब बाली जब उसको मार के आया तो मैंने देखा तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया और मैंने उनके चरणों में जैसे पहले अभिवादन करता था वैसे अभिवादन किया मानयंस्तम स्तम महात्मानम यथावच्चाभिवाद लेकिन इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया बाली जी ने और मैंने अपना मुकुट उठा करके उनके चरणों में रख दिया और फिर प्रणाम किया फिर भी उन्होंने मुझसे क्रोध ही किया और मुझको आदर मुझको प्रेम नहीं दिया और मुझ इस प्रकार से मैं उनके द्वारा उनके द्वारा मारा गया और वो इतना मार बर्दाश्त नहीं कर सका मैं भगा और जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ बालीजी मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहे ये तो यहाँ पर जब किसकि तो किसी कारण से बाली जी यहाँ कल बताऊंगा वो किसी कारण से बाली जी यहाँ पर नहीं आते इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा निश्चिंत रहता हूँ यह है हमारी राम कहानी या श्री राम जी अब हमारे तो ये थोड़े से सहायक केवलमि केवलम सहाय हनुमत प्रमुखास्तु अतु हम धारया प्राणान पृच ग अब यही मेरे सब कुछ हैं ऐसा सी राम जी महाराज को सुनाया ये भगवान ने उसी समय कहा सुग्रीव जब तक मैं उसको देख नहीं रहा हूँ तुम्हारे भार्य का अपरण करने वाला बाली को तब तक समझ लो कि जिंदा है नहीं तो मरा समझो उसको नहीं पशेम तव भारियाम तावत् जीवित पापात्मा बाली चारित्र दूष अब इसके बाद जो कथा होगी अब बाली बध एकदम करीब आ गया है लेकिन बालीवध के पहले भगवान की एक बहुत बड़ी करुणा है बाली बालीवध के पहले ठाकुर की एक बहुत बड़ी करुणा है और उस करुणा का प्रसंग बैठने के साथ होगा तो अब ये कल की सत्र में आवे तो अच्छा है, है? आज का प्रश्न यही विराम करेगा